जो आज भी इस देश में चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये राशन कार्ड क्यों चलाया गया है इस देश में हम सबके घर में राशन कार्ड तो है लेकिन वो राशन कार्ड क्यों चलाया था अंग्रेजों ने क्यों शुरू किया था ये कानून ये बहुत कम लोग जानते उन्नीस सौ के साल में अंग्रेजों ने राशन कार्ड का कानून का बनवाया और भोजन और अनाज पर उन्होंने राशनिंग की व्यवस्था शुरू करवाई और यह राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों ने क्यों बनवाया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 मैंने तो जितने कारखाने देखे हैं अपने जीवन में वहां 100 रुपया डालते हैं तो 70 रुपए का उत्पादन मिलता है 100 रुपया डालते हैं तो 80 रुपए का उत्पादन मिलता है 100 रुपया डालते हैं तो 50 रुपए का उत्पादन मिलता है माने जितनी लागत होती है उससे 50 टका ही उत्पादन मिलता है लेकिन खेती एक ऐसा उद्योग है जिसमें आप एक रूपये का सामान डालिए तो सौ रुपये का सामान पैदा होगा तो इतना बड़ा उद्योग है जिसका सत्यानाश अंग्रेजों ने किया था अब वही सत्यानाश भारत की सरकार का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 अब इस गैट करार पर हस्ताक्षर होने के बाद तो किसानों की हालत और बराबर गिरती चली जा रही है बर्बादी की तरफ जाती चली जा रही है गैट करार जो हस्ताक्षर किया गया 15 दिसंबर उन्नीस को वो है क्या बहुत सारे लोगों को इसके बारे में काफी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को आज मैं आपको दूर करना चाहता हूं यह गैट करार है क्या हम लोग आप लोग अगर समझ सकें तो किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं गैट करार एक ऐसा दस्तावेज है एक ऐसा समझौता है जिसको भारत सरकार ने किया है दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर ये समझौता क्या है ये क्या करता है समझौता इसमें क्या लिखा हुआ है किस तरह की बातें इसमें दी गई हैं? किस तरह की बातें लिखी गई हैं? मैं पहले तो आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि यह गैट क्या है उन्नीस में जब दूसरा विश्वयुद्ध खत्म हो गया तो सारी दुनिया में बर्बादी दिखाई दे रही थी यूरोप के देश बर्बाद हो गए थे जो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए थे बहुत सारे दूसरे देश बर्बाद हो गए थे जो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए थे तो उस बर्बादी को दूर करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड बैंक इसका एक दूसरा नाम भी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और उसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं यह क्यों बनाई गई संस्था यह बनाई गई जिन देशों में बर्बादी आई है उन देश के लोगों को अगर लोन चाहिए प्रोजेक्ट चलाने के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए सरकारों को कर्जा चाहिए तो सरकारें वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले सके जो सरकारें बर्बाद हो चुकी थी जो देश बर्बाद हो चुके फिर उसी के साथ साथ एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी जिम्मेदारी क्या दी गई थी दुनिया के तमाम देशों को अपने कर्जे के तात्कालिक ब्याज चुकाने के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसके लिए बनाया गया वर्ल्ड बैंक बनाया गया बड़ी बड़ी परियोजनाओं का कर्ज लेने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया तत्काल किसी देश को भुगतान की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है पैसा नहीं है उनके पास भुगतान करने के लिए तो आईएमएफ बनाया गया तत्काल कर्ज देने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अलावा एक तीसरी संस्था और बनाई गई जिसका नाम था गैट जर्नरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ और यह गैट संस्था की जिम्मेदारी क्या तय की गई इसकी जिम्मेदारी यह तय की गई तो दुनिया के देशों में माल बिकने के लिए जाता है किसी एक देश का माल किसी दूसरे देश में जाता है दूसरे देश का माल किसी तीसरे देश में जाता है तो ये दुनिया के तमाम देशों के माल एक दूसरे के देशों में जब बिकने के लिए जाते हैं तो उनमें अक्सर झगड़े होते रहते हैं कोई देश किसी परदेशी देश के माल पर टैक्स बढ़ा देता है कोई देश किसी दूसरे परदेशी देश के माल पर टैक्स बढ़ा देता है तो इस तरह के टैक्स के झगड़े होते हैं टेरिफ के झगड़े होते हैं नॉन टेरिफ के झगड़े होते हैं कोई देश कहता है हमको इतना ही माल चाहिए तो जबरदस्ती दूसरा देश बेचने की कोशिश करता है तो इस तरह के जो झगड़े होते हैं इन झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया गैट जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ तो टैक्स के होने वाले झगड़े टैरिफ के होने वाले झगड़े वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क के होने वाले झगड़ों का निपटारा करने के लिए यह संस्था बनी और जब से यह संस्था बनी तब से भारत इसका सदस्य रहा अंग्रेजों ने और अमरीका ने और यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर यह गैट का निर्माण किया था और भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था 1945-46 में तो अंग्रेजों ने जैसा तय कर दिया भारत ने वैसा माना अंग्रेज चले गए और उन्होंने गेट नाम की संस्था में मेंबरशिप ले ली और भारत को भी जबरदस्ती गेट का मेंबर बना दिया भारत जब गेट का मेंबर हो गया तो उसके बाद आजादी के तुरंत बाद इस देश में बहस हुई और बहस के समय यह तय किया गया कि अभी भारत मेंबर बन गया है तो बन जाने दो क्योंकि इससे कुछ खास नुकसान तो होता नहीं उस समय गेट के कानून क्या थे कि कोई भी देश का व्यापार किसी दूसरे देश के साथ होगा तो उस व्यापार में जो झगड़ा होगा टैरिफ का या झगड़ा होगा नॉन टैरिफ का तो उन्हीं झगड़ों का निपटारा करने के लिए यह संस्था काम करेगी बाकी इस संस्था की कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं होगी और इस तरह से गैट का काम चलना शुरू हुआ एक नियम उसमें यह रखा गया था कि कोई देश का आंतरिक कानून और गैट के बनाए गए किसी कानून में अगर झगड़ा होगा तो देश का आंतरिक कानून लागू किया जाएगा गेट का कानून लागू नहीं किया जाएगा तो किसी देश की सीमा जब शुरू होती थी तो गेट का कानून वहां पर खत्म होता था तो देशों की सीमा के अंदर गेट के कानून कभी लगा नहीं करते थे देश की सीमा के बाहर जो ट्रेड का मामला है सिर्फ उसी में कानून लगा करते थे तो इस तरह की व्यवस्था शुरू हुई और लगातार चलती रही दस साल चली पंद्रह साल चली बीस साल चली पच्चीस साल चली तीस साल चली उसके बाद धीरे धीरे इस गेट नाम की संस्था को बदलने का एक अभियान अमेरिका ने शुरू किया अमेरिका ने क्या किया 1970 और 1980 के दशक में अमेरिका के बाजार में थोड़ी मंदी आ गई यूरोप के बाजार में भी मंदी आ गई और यूरोप और अमेरिका के बाजार में जब मंदी आई थोड़ी सी तो अमेरिका और यूरोप के अर्थशास्त्रियों ने और वहां की सरकारों ने यह विचार करना शुरू किया कि हमारे बाजार की मंदी को अगर दूर करना है <misterius> तो हमारे सामान दुनिया के तमाम दूसरे देशों के बाजारों में ज्यादा से ज्यादा बिकने चाहिए तो अमेरिका का माल दूसरे देशों में बिकना चाहिए यूरोप का माल दूसरे देशों में बिकना चाहिए हालांकि उसके पहले भी बिकता था अमेरिका का माल दूसरे देशों में जापान का माल दूसरे देशों में यूरोप का माल दूसरे देशों में लेकिन ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए इस तरह की बात करना शुरू किया अमरीकी सरकार ने और यूरोपियन सरकारों तो फिर उन्होंने क्या किया कि दुनिया के दूसरे देशों के बाजारों को खुलवाना है अपना माल बेचने के लिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कानून बनवाने पड़ेंगे तो अमरीका ने और यूरोप के देशों ने गैट नाम की संस्था का दुरुपयोग करना शुरू किया इस काम के लिए गैट में पहले जो कानून बनाए गए थे कि गैट में यह नियम था कि किसी भी देश के आंतरिक कानून में आंतरिक मामले में हस्तक्षेप गैट नहीं करेगा फिर अमरीका ने ऐसी व्यवस्था बनाना शुरू किया कि गैट नाम की संस्था के नियम किसी देश के आंतरिक कानूनों में कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकते और आंतरिक कानूनों में किसी देश में हस्तक्षेप करके उन देश के कानूनों को बदलवाकर अपने देश का माल उन देशों में बिकवाकर कोई नई व्यवस्था बना दी जाए इसके चक्कर में अमेरिका और यूरोप के देश लगे रहे और उन्होंने उसमें थोड़ी सफलता हासिल की उन्नीस के साल में गैट की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में अमरीका और यूरोप के देशों ने यह कहना शुरू किया कि अभी हम सारी दुनिया के देशों में अपना माल बेचना चाहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाए गैट के नियमों को बदल दिया जाए तो गैट के नियमों को बदलने के लिए फिर अभियान शुरू हुआ और उस अभियान में अमेरिका के साथ यूरोप के भी बहुत सारे लोग शामिल हुए तो पहले जो गैट नाम की संस्था और उसका नियम चलता था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया और जिस व्यक्ति ने यह नियमों का बदलाव किया उसका नाम था आर्थर डंकल वो उस समय गैट का महानिदेशक था तो आर्थर डंकल ने नए नियम बना दिए और नए नियम बनाकर दुनिया के तमाम देशों के सामने रखे कि अभी आपको अगर गेट में शामिल होना है तो इन नए नियमों को मानना पड़ेगा और वो नियम अमेरिका के हित में बनाए गए थे यूरोप के हित में बनाए गए थे तो जब नए नियम बनाना शुरू किया तो डंकल ने जिस तरह के नियम बनाए और वो ड्राफ्ट तैयार किया तो उस ड्राफ्ट का नाम पड़ गया डंकल ड्राफ्ट डंकल प्रस्ताव और डंकल प्रस्ताव को दुनिया के तमाम देशों के सामने पेश किया गया या तो आप इस बनाए गए नए ड्राफ्ट को नए नियमों को पूरी तरह से स्वीकार करिए या इसको पूरी तरह से आप रिजेक्ट कर दीजिए और आप अगर रिजेक्ट कर देंगे तो गैट के मेंबर नहीं रहेंगे स्वीकार करेंगे तो नए नियम आपके देश का नुकसान करेंगे ऐसी स्थिति आ गई भारत के सामने तो उस समय जो भारत की सरकार थी उन्नीस सौ के साल में उस सरकार ने पूरी तरह से घोषणा की कि हम गैट करार को मानेंगे नहीं और फिर बाद में भारत के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हुआ अमरीका की तरफ से यूरोप की तरफ से तो भारत सरकार ने एक काम किया कि भारत के कुछ सचिवों की एक समिति बनाई और उस समिति को यह कहा गया कि आप इसका अध्ययन करिए तो भारत सरकार के कुछ सचिवों ने उसका अध्ययन किया प्राइमरी स्तर पर प्राथमिक स्तर पर और उसमें से नतीजा यह निकला कि यह गेट करार अच्छा नहीं है देश के लिए बहुत खराब बाद में भारत सरकार ने हमारे देश के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर एक समिति बनाई थी गैट करार का अध्ययन करने के लिए और उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था श्री इंद्र गुजराल को तो इंद्र गुजराल की अध्यक्षता वाली समिति ने भारत सरकार को जो रिपोर्ट पेश की उस रिपोर्ट में पूरी तरह से कहा उन्होंने कि यह गैट करार बिल्कुल भी देश के हित में नहीं है इसको पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए तो भारत सरकार द्वारा बनाई गई संसदीय समिति ने पूरी तरह से गैट करार को रिजेक्ट करने की बात कही उसके बावजूद भारत सरकार ने 15 दिसंबर उन्नीस को गेट करार पर हस्ताक्षर कर दिए। और गेट करार पर हस्ताक्षर करते समय देश के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया और वो झूठ क्या बोला गया भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जब गेट करार लागू हो जाएगा पूरी दुनिया में तो सारी दुनिया का व्यापार दो अरब डॉलर बढ़ जाएगा और सारी दुनिया का व्यापार जब दो अरब डॉलर बढ़ जाएगा तो भारत का व्यापार भी कम से कम पांच अरब डॉलर तो बढ़ ही जाएगा भारत का निर्यात पांच अरब डॉलर ज्यादा हो जाएगा और आपको अगर याद होगा कि जिस समय भारत सरकार ने गेट करार पर हस्ताक्षर किया था उस समय रोज टेलीविजन पर इस तरह के कार्यक्रम आते थे गेट करार के समर्थन में तो सरकार कभी एक को बिठाती थी कभी दूसरे को बिठाती थी और सरकारी जो भोकू होते थे जो सरकारी चाटुकार होते थे वो टेलीविजन पर यह बताते थे गाँव के किसानों को कि आपका बहुत फायदा होने वाला है आपका निर्यात बढ़ने वाला है किसानों को बहुत मदद होने वाली है किसानों को बहुत फायदा होने वाला है और इस तरह से पूरे देश में गेट करार विरोधी जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको धीरे धीरे खत्म करने का काम टेलीविजन के माध्यम से सरकार ने किया और इस तरह से भारत के सरकार भारत की सरकार ने किसानों को और देश के लोगों को गुमराह किया कि 240 अरब डॉलर का व्यापार बढ़ेगा पूरी दुनिया का भारत का व्यापार पांच से छह अरब डॉलर का बढ़ेगा भारत का निर्यात भी बढ़ेगा भारत के किसानों की आमंदनी बढ़ेगी भारत के किसानों का निर्यात बढ़ेगा इस तरह की बातें कहना शुरू कर दिया आज गैट करार को लागू हुए चार साल हो गए हैं और चार साल लागू होने के बाद स्थिति क्या है चार साल लागू होने के बाद स्थिति बिल्कुल उल्टी है पूरी दुनिया में किसी भी स्तर पर 240 अरब डॉलर का व्यापार बढ़ा नहीं है बल्कि भयंकर मंदी आ गई है पूरी दुनिया में गैट करार लागू होने के बाद जो व्यापार बढ़ने की बात कही जा रही थी बिल्कुल उल्टी बात साबित हुई है व्यापार बढ़ा नहीं है। व्यापार, नहीं है व्यापार बहुत कम हो गया है और पूरी दुनिया में व्यापार जब कम हो जाता है माल की खरीद और बिक्री कम हो जाती है तभी मंदी आती है इस समय पूरी दुनिया में भयंकर मंदी चल रही है अमेरिका में भी मंदी चल रही है यूरोप में भी मंदी चल रही है खुद भारत में भयंकर मंदी चल रही है तो इतना बड़ा झूठ इस देश के लोगों से बोला गया कि दो अरब डॉलर का व्यापार बढ़ेगा भारत का व्यापार पांच से छह अरब डॉलर का बढ़ेगा वो तो कहीं हुआ नहीं बल्कि स्थिति उल्टी हो गई स्थिति यह हो गई है कि भारत का निर्यात पहले जितना होता था उसमें पांच अरब डॉलर का निर्यात कम हो गया जो पांच अरब डॉलर का निर्यात बढ़ने की बात कही जाती थी गैट करार लागू होने से वो पांच अरब डॉलर का निर्यात अभी कम हो गया और हम लोग पहले से ही इस बात को बोलते थे आजादी बचाओ आंदोलन ने बहुत पहले से इस बात को कहा था कि गेट करार लागू होने से किसी भी किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला भारत के किसी उद्योग को कोई फायदा होने वाला नहीं भारत के किसी व्यापार का कोई फायदा होने वाला नहीं बल्कि किसानों को नुकसान होगा उद्योगों को नुकसान होगा व्यापारियों को नुकसान होगा और क्या क्या नुकसान होंगे किस तरह के नुकसान होंगे उसको बताने के लिए मैं अपने साथ गैट करार की कॉपी लेकर आया हूं और इस गेट करार में लिखा हुआ क्या है मैं आपको दो तीन बातें पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि गेट करार में वास्तव में क्या लिखा हुआ है। बहुत बार लोगों को गलतफहमी रहती है किसी ने गेट करार देखा नहीं और वो गेट करार पे भाषण देना शुरू कर देता है कि ये बहुत अच्छा है देश के लिए अखबारों में कहीं छप गया उसके आधार पर बोलना शुरू कर दिया कि गैट करार बहुत अच्छा है देश के लिए तो वास्तव में गैट करार कितना खतरनाक है कितना खराब है इस देश के लिए उसके लिए मैं आपको एक दो प्रमाण देना चाहता हूं गैट करार का जो एग्रीमेंट है जो गैट एग्रीमेंट है वो मेरे पास है और इस एग्रीमेंट में से मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट अंग्रेजी में लिखा गया और इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट में करीब साढ़े पांच से ज्यादा पन्ने हैं कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि गैट करार सिर्फ किसानों के बारे में है किसानों के बारे में ही नहीं है बहुत सारी दूसरी बातें भी इसमें है किसानों के अलावा अट्ठाईस ऐसे औद्योगिक क्षेत्र है हमारे देश के जिनके ऊपर ये गैट करार लागू होता है खेती और किसानों का इसमें एक अध्याय है लेकिन इसके अलावा 27 और अध्याय है जो दूसरे तमाम क्षेत्रों पर लागू होते हैं कपड़े के बारे में है इसमें बीमा कंपनियों के बारे में है बैंकों के बारे में है सर्विसेज का पूरा सेक्टर है ट्रिप्स का पूरा का पूरा चैप्टर है पेटेंट के बारे में है इसमें बहुत सारे दूसरे विषयों के, के बारे में है करीब अट्ठाईस विषयों के बारे में इसमें है उनमें से खेती और किसानों का एक विषय है सिर्फ इसमें तो ये कहता क्या है और इस करार में लिखा हुआ क्या है मैं आपको इसका एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूं ये किस तरह का दस्तावेज है गेट करार का जो सबसे पहला अध्याय है उस सबसे पहले अध्याय का पेज नंबर 10 और पैराग्राफ नंबर 5 क्या लिखा है पहले मैं अंग्रेजी में पढ़कर सुनाता हूं फिर उसकी हिंदी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या इसमें लिखा हुआ है नो रिजर्वेशन में बी मेड इन रेस्पेक्ट Of any provision of this agreement, reservations in respect of any provision of this agreement may only be made in accordance with the provisions set out in this agreement. इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि इस गैट करार में जो कुछ लिखा गया है उस पर आप कुछ भी आपत्ति नहीं कर सकते और अगर आप कुछ आपत्ति करना चाहें तो उतनी ही आपत्ति कर सकते हैं जो इसमें लिखा गया है इसको समझिए दिनाक को ऐसे पकड़ा जाए या ऐसे घुमा के पकड़ा जाए। जा गैट करार की भाषा कुछ इसी तरह की पहले कह दिया कि इस गैट करार में जो कुछ भी लिखा गया है उस पर आप कुछ भी आपत्ति नहीं कर सकते फिर दूसरी लाइन में यह कह दिया गया कि अगर आप आपत्ति करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन उतनी ही जितना इसमें लिखा हुआ है माने इसके लिखे हुए के बाहर आप कुछ आपत्ति नहीं कर सकते आपको लगता है कि इसमें खेती और किसानों के बारे में जो कुछ कहा गया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है वो बहुत ही खराब है उससे बहुत ही बर्बादी होने वाली है देश की और इसको निकाल दिया जाए तो आप ये नहीं कर सकते ये इसका मतलब है और इसी अध्याय का पैराग्राफ नंबर चार वो क्या कहता है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कहता वो ये कहता है ईच मेंबर शेल इन्श्योर द कन्फॉर्मिटी ऑफ इट्स लॉज रेगुलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीज्योर्स विद इट्स ऑब्लिगेशन एज प्रोवाइडेड इन दिस एग्रीमेंट माने हर देश को अपने कानून इस गैट करार में लिखे गए नियमों के आधार पर ही बनाने होंगे माने अगर किसी देश में कोई ऐसा कानून है जो गैट करार के नियम का विरोधी है तो आपको अपना कानून बदलना पड़ेगा गैठ करार को कानून लागू करवाना पड़ेगा ये दो बातें ही सिद्ध करती हैं कि ये कितना खतरनाक एग्रीमेंट है एक तरफ तो पूरी दुनिया में ये चर्चा चलाई जाती है अमेरिका और यूरोप की तरफ से कि हम बहुत डेमोक्रेटिक देश हैं हम बहुत प्रजातांत्रिक देश हैं और दूसरी तरफ इतनी भी छूट नहीं देते कि इसमें लिखे गए किसी नियम पर आपत्ति की जाए और उसको बदलवाने की बात की जाए इतनी भी छूट नहीं तो अब इससे होगा क्या कि हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे नियम हैं, और गैट करार में अपने लिखे गए अलग अलग से नियम हैं, वो सारे नियम बदल दिए जाएंगे जो हमारे देश में हैं और गैट करार के विरोधी हैं अब तक हमारे देश में क्या होता था कि कोई गैट करार हो या कोई दूसरा करार हो देश के अंदर बनाया गया कोई भी नियम और कानून नहीं बदला जाएगा अब तक हमारे देश में यह व्यवस्था थी लेकिन गैट करार लागू होने के बाद व्यवस्था बिल्कुल उलट गई है अब हमारे देश में कोई कानून और नियम पहले से बनाया गया हो और वो गैट करार विरोधी हो तो हमको वो नियम बदलना पड़ेगा हमको वो कानून बदलना पड़ेगा माने अब इस देश का कानून हमारी संसद में नहीं बनेगा अब इस देश का कानून गैट करार के गैट के ऑफिस में बैठकर तय किया जाएगा आप बताइए हमने तो संसद चलाई है अपना कानून बनाने के लिए हमने तो विधानसभाएं बनाई हैं अपना कानून बनाने के लिए और हमारी संसद और हमारी विधानसभाएं ही कानून नहीं बना सकेंगी गैट के film... आधार पर जो कानून बनकर आएगा उन्हीं को तो भारत में अगर लागू किया जाएगा तो इस संसद का मतलब क्या है फिर? इन विधानसभाओं का मतलब क्या है और इसी को कहते हैं कि जब किसी देश की संसद अपने कानून बनाने का अधिकार खो देती है जब किसी देश की विधानसभाएं अपना कानून बनाने का अधिकार खो देती है उसी को कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता खत्म हो गई है किसी देश की किसी भी देश की राजनीतिक संप्रभुता के खत्म होने का मतलब एक ही होता है कि उस देश की सरकार उस देश की संसद उस देश की विधानसभाएं अपने कानून बनाने के अधिकार को खत्म कर दें और वो गैठ करार के बाद हो गया अब इसमें क्या होगा खेती और किसानों के लिए मान लीजिए कुछ कानून इस देश में है वो सब बदलनी पड़ेगी अगर गैट करार विरोधी है कपड़े उद्योग के बारे में इस देश में कुछ कानून है जो गैट करार विरोधी है वो भी बदलने पड़ेगी इस देश में दवा उद्योग से संबंधित अगर कुछ कानून ऐसे हैं जो गैट करार विरोधी हैं तो वो सब बदलने पड़ेंगे माने हमको हमारे देश में अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए कोई कानून अगर बनाना पड़े और वो कानून दुर्भाग्य से अगर गैट करार विरोधी हो तो वो कानून बदलना पड़ेगा गैट करार का कानून लागू करना पड़ेगा स्थिति क्या हो गई है पहले हमारे देश का कानून अंग्रेज तय करते थे अब हमारे देश का कानून गैट करार के आधार पर तय होगा तो गुलामी के दिनों में जो हालत हमारी थी वही हालत अब आजादी के 50 साल कानून कैसे कैसे हैं, किस किस तरह के नियम हैं, किसानों से और खेती से संबंधित जो कानून गैट करार में दिए गए हैं उन्हीं की चर्चा मैं आपसे करूंगा क्योंकि ढेर सारी चर्चाएं करने के लिए ना तो वक्त है और ना आपके पास सुनने के लिए क्योंकि साढ़े पन्ने का एग्रीमेंट है अगर इसको सुनाना शुरू किया तो दस पंद्रह दिन का व्याख्यान देना पड़ेगा इसलिए सिर्फ खेती और किसानों से संबंधित जो बातें इसमें हैं और जो सबसे खतरनाक बातें हैं उन्हीं के बारे में मैं आपसे बात कहने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की बातें इसमें हैं किसानों के लिए जो दस्तावेज इसमें दिया गया है उसका नाम है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर खेती पर समझौता और खेती पर समझौते के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में किस तरह के नियम है जैसे हमारे यहां एक ऐसा नियम है जो अब तक चलता रहा है और लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया था लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नियम बनाया था आप जानते हैं जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो अमरीका से इस देश में लाल रंग का गेहूं आता था जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं सभा में उनको याद होगा और अमरीका से लाल रंग का गेहूं आता था उसको कहते थे पीएल 480। पीएल चार तो पीएल चार कानून के तहत अमरीका से लाल रंग का गेहूं भारत में भेजा जाता और वो गेहूं अमरीका में जानवर भी नहीं खाते थे तो जिस गेहूं को अमेरिका के जानवर भी नहीं खाते थे वो गेहूं भारत के लोगों को खिलाया जाता था और ये समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ये समझौता रद्द कर दिया और लाल बहादुर शास्त्री जी का ये कहना था कि जो गेहूं अमरीका में जानवर भी ना खाएं वो गेहूं भारत के लोगों को खिलाया जाए तो यह देश के लोगों का सबसे बड़ा अपमान उस समय भारत में गेहूं की कुछ कमी थी गेहूं का उत्पादन कुछ कम था तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भले ही मेरे देश में गेहूं का उत्पादन कितना ही कम क्यों ना हो लेकिन मैं अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं नहीं खरीदूंगा और उन्होंने गेहूं खरीदने का समझौता रद्द कर दिया उसके बाद में शास्त्री जी के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हुआ और तमाम तरह के लोगों ने शास्त्री जी को यह कहना शुरू कर दिया कि आप अमरिका से गेहूं नहीं खरीदेंगे हिंदुस्तान के किसान भूखे मर जाएंगे हिंदुस्तान के मजदूर भूखे मर जाएंगे तो शास्त्री जी सबका एक ही जवाब देते थे कि गेहूं का उत्पादन अगर कम है तो हमको कमी में रहना सीखना होगा अपमानजनक शर्तों पर हमें किसी का गेहूं खाना मंजूर नहीं बहुत स्वाभिमानी आदमी थे शास्त्री तो जब समझौता रद्द कर दिया तो एक दिन शास्त्री जी ने सारे देश के लोगों से एक अपील की दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी भारी जनसभा हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस जनसभा को संबोधित किया था और उस जनसभा में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जो देश के लोगों से वो ये कि मैंने अमेरिका से लाल रंग का गेहूं खरीदना बंद कर दिया क्योंकि अपमानजनक शर्तों पर मुझे गेहूं लेना मंजूर नहीं अब देश में गेहूं की कमी होगी तो मैं सारे देश के लोगों से अपील करता हूं कि वो गेहूं खाना कम कर दें और अगर संभव हो तो सप्ताह में एक दिन व्रत रखना शुरू कर दें और देश के करोड़ों लोगों ने शास्त्री जी की इस अपील का स्वागत किया और हिन्दुस्तान में करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया शास्त्री जी ने अपील की कि हमें सम्मान के साथ रहना है भले ही एक समय कम खाना पड़े अपमान के साथ हमको किसी का कुछ भी नहीं लेना तो राष्ट्र के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जब करोड़ों लोगों से अपील की तो करोड़ों लोगों ने उस बात का स्वागत किया और वो समय ऐसा समय था जब जा आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था उन्नीस के साल और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा था आप जानते हैं कि युद्ध में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाती है खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं सरकार तो ऐसी स्थिति में भी शास्त्री जी ने अमेरिका से मदद लेना बंद करवा दिया इतने स्वाभिमानी आदमी और उसके बाद शास्त्री जी ने एक ऐसा नियम बना दिया था कि मैं देश में कोशिश करूंगा कि गेहूं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े हमें प्रदेशों से गेहूं ना खरीदना पड़े और भारत के किसानों का गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने कई तरह की योजनाएं चलाई और उसका नतीजा यह निकला कि आज भारत गेहूं उत्पादन में पूरी तरह से स्वावलंबी है हमको जितने गेहूं की जरूरत पड़ती है उतना गेहूं इस देश में पैदा होता है ये लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बनाई गई योजना का परिणाम और शास्त्री जी ने जब यह योजना बनाई थी तो ध्यान रखिए उसके पीछे एक तर्क था कि हम परदेशी गेहूं नहीं खरीदेंगे परदेशी अनाज नहीं खरीदेंगे हमारे पास अगर अनाज की कमी है तो कम खाएंगे लेकिन परदेशों से बिल्कुल नहीं खरीदेंगे ये उनकी योजना थी उस आधार पर भारत ने अन्न का उत्पादन बढ़ाया और आज इस देश में 20 करोड़ टन अनाज पैदा होता है आजादी जब मिली थी इस देश को सिर्फ साढ़े चार करोड़ टन अनाज पैदा होता था आज आजादी के पचास साल के बाद बीस करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ पांच गुना उत्पादन इस देश के किसानों ने बढ़ाया तो वो उस तरह की नीतियों का परिणाम था और आज हम स्वावलंबी लेकिन अब क्या होगा गैठ करार लागू हो गया है और तब से हमको ये कानून अपना बदलना पड़ेगा ये नियम बदलना पड़ेगा और नियम कैसे बदलना पड़ेगा गैठ करार में खेती से संबंधित जो नियम दिए गए हैं उनमें एक ऐसा नियम है जिसमें यह कहा गया है कि हर साल हमको जबरदस्ती बाहर से अनाज खरीदना ही पड़ेगा हमें उसकी जरूरत हो या ना हो लेकिन जबरजस्ती हर साल हमको बाहर से अनाज खरीदना ही पड़ेगा कितना खरीदना पड़ेगा और कैसे खरीदना पड़ेगा उसके लिए जो नियम इसमें लिखा गया है गेट करार में वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में पेज नंबर 23 पर एनेक्शर नंबर फाइव है और उस एनेक्शर नंबर फाइव में पैराग्राफ नंबर पांच है जो ये बात कहता है कि हमारे जैसे देशों को जबरदस्ती हर साल बाहर से अनाज खरीदना ही पड़ेगा चाहे उसकी जरूरत हो या न हो वो कैसे कहता है वे the special treatment is not to be continued at the end of the implementation period, the member concerned shall implement the provisions of paragraph 6 below in such a case after the end of the implementation period the minimum access opportunities for the designated product shall be maintained at the level of 8% of corresponding domestic consumptions in the base period in the schedule of the member concerned matlab kya hai iska उन्नीस से 1988 के साल में भारत के लोगों ने जो अनाज खाया था कुल मिलाकर वो था लगभग 24-25 करोड़ टन तो 24-25 करोड़ टन जो हमने कुल अनाज खाया उस अनाज का 8 प्रतिशत हर साल हमको विदेशों से खरीदना ही पड़ेगा चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो अभी जैसे मान लीजिए हमारे यहां गेहूं की जरूरत नहीं है विदेशों से खरीदने के लिए लेकिन खरीदना पड़ेगा हमको शक्कर की जरूरत नहीं है विदेशों से खरीदने के लिए लेकिन खरीदनी पड़ेगी हमको तुअर की दाल विदेशों से खरीदने की जरूरत नहीं है अगर लेकिन खरीदनी पड़ेगी जबरदस्ती लेनी पड़ेगी और यह नियम हमारे देश पर कितने खतरनाक तरीके से लागू होगा चूंकि भारत की आबादी अट्ठानवे करोड़ है इसलिए हमारा डोमेस्टिक कंजम्पन भी ज्यादा हमारे यहां लोग ज्यादा है हमारे यहां जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हमारे यहां अनाज का उपयोग भी बहुत ज्यादा है और जिन देशों में जनसंख्या बहुत कम है जिन देशों में लोग बहुत कम है वहां पर अनाज का उपयोग भी बहुत कम है तो उन देशों के लिए तो यह नियम बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत थोड़ा सा उनको खरीदना पड़ेगा लेकिन हमारे देश में तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है गैट में जितने देश मेंबर हैं उन सभी देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन लेकिन चीन गेट का मेंबर नहीं है तो चीन पर ये नियम लागू नहीं होता भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है इस समय गेट के देशों में तो भारत के ऊपर जब ये नियम लागू होगा तो पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा इस देश का तो हर साल हमको करीब करीब आठ प्रतिशत अन्न खरीदना ही पड़ेगा तो ये कितना बैठेगा और फिर इस नियम में एक चीज और जोड़ी गई है कि हर साल हमको यह जो बाहर से खरीदने वाला अन्न है इसमें जीरो दशमलव आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी करती रहनी होगी हर साल आठ प्रतिशत तो खरीदना ही है 1986 से 88 के बीच में जो टोटल डोमेस्टिक कंजन है उसका और हर साल इसमें दशमलव आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी होती चली जाएगी तो लगभग सन उन्नीस तक आते आते क्या स्थिति होगी सन उन्नीस तक आते आते हमको हर साल दो करोड़ टन अनाज बाहर से खरीदना ही पड़ेगा चाहे उसकी हमको जरूरत हो या ना हो अब आप जानते हैं कि जबरदस्ती अगर बाहर से अनाज हमने खरीदा हमारी सरकार ने खरीदा और देश में भी अनाज है काफी तो क्या होगा उसका बाहर से जो अनाज आएगा वो देश के अंदर पैदा किए गए अनाज का दाम बुरी तरह से गिराएगा यही तो होगा आप जानते हैं जब भी समाज में उपभोग से ज्यादा सप्लाई हो जाए डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाए जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा माल आ जाए बाजार में तो निश्चित रूप से सामान की कीमतें गिर जाती हैं तो भारत में जरूरत नहीं है जिस अनाज की वो अनाज अगर आ जाएगा जबरदस्ती तो कीमतें गिरेंगी और अनाज की कीमतें गिरेंगी तो नुकसान किसको होगा किसानों को होगा और यह काम शुरू हो गया है कैसे शुरू हो गया है इस साल आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी भारत सरकार ने 15 लाख टन परदेशी गेहूं खरीदा है अभी कुछ दिन पहले क्यों खरीदा गेट करार का नहीं हूं जरूरत नहीं थी हमको इस साल गेहूं खरीदने की लेकिन भारत सरकार ने खरीदा और किस भाव में खरीदा इस साल हमारे देश के किसान सरकार को बोलते थे कि सात सौ क्विंटल में हम आपको गेहूं बेचेंगे आप हमको सात क्विंटल का गेहूं का भाव दे दो मैंने आपको बताया किसान खुद भाव नहीं तय कर पाता सरकार तय करती है जो पैदा करता है वही भाव तय नहीं करता और जो कभी हल नहीं चलाता जिसने कभी हल नहीं चलाया वो भाव पैदा करता है वो भाव तय करता है गेहूं जिसने कभी खेती नहीं की वो खेती से पैदा होने वाले सामानों का दाम तय करता है दिल्ली में बैठ के और जो रोज खेती करता है उसी को अधिकार नहीं है खेती का दाम तय करने का खेती के अन्न का दाम तय करने का तो किसानों ने कहा भारत सरकार को तो कि साल हमको गेहूं बेचने का अधिकार दे दो सात सौ क्विंटल भारत सरकार ने नहीं दिया तो सरकार ने माना साढ़े छ रुपए क्विंटल सरकार ने कहा कि साढ़े छ रुपए क्विंटल से ज्यादा भाव नहीं दे सकते गेहूं का और भारत के किसानों को कह दिया गया कि आप साढ़े छह रुपए क्विंटल में गेहूं बेचिए और जिन सरकारों ने भारत के किसानों का गेहूं साढ़े छह रुपए क्विंटल में बिकवाया उसी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा साढ़े रुपए क्विंटल माने भारत के किसान मांग रहे थे 700 रुपए रूपये क्विंटल गेहूं का दाम तो नहीं दिया सरकार ने लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी से गेहूं खरीद लिया सरकार ने 850 रुपए पचास क्विंटल माने परदेशी किसानों का गेहूं तो आठ रुपए 50 रुपए रुपये क्विंटल आठ सौ क्विंटल खरीद सकते हैं लेकिन अपने देश के किसानों का गेहूं सात सौ क्विंटल में भी नहीं खरीदते आप सोचिए यह कैसी सरकारें हैं हम कैसे कहें कि ये हमारे राष्ट्र की सरकार है ये हमारी सरकार है हमारे किसानों का गेहूं तो नहीं खरीदते 700 रुपए क्विंटल में परदेशी किसानों से खरीदते हैं साढ़े आठ रुपए क्विंटल में तो ये सरकार हमारी है या परदेशियों की और इसी तरह से आप जानते हैं कि पिछली साल भारत सरकार ने चीनी खरीदी थी दस लाख टन परदेशों से तो चीनी खरीदी जा रही है दस लाख तो टन परदेशों से गेहूं खरीद लिया पंद्रह लाख टन परदेशों से अभी जो गेहूं आ गया है पंद्रह लाख टन उसको रखने की जगह नहीं है पूरे देश में क्योंकि जहां गेहूं रखा जा सकता है वो भंडार पहले से ही भरे पड़े फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स कहते हैं कि हमारा ही गेहूं इतना पैदा हुआ है इस साल देश में कि उसी को रखने की जगह नहीं है जो परदेशों से पंद्रह लाख टन और आ गया इसको रखे कहा तो हो सकता है किसी दिन पड़े पड़े सड़ जाओगे पूरा का पूरा गेहूं लेकिन सरकार ने पैसा दे दिया है डॉलर में गेहूं खरीद ऐसे सत्यानाश हो रहा है इस गेट करार का। और ऐसे ही शक्कर खरीद ली गई दस लाख टन परदेशों से जिस समय भारत सरकार शक्कर खरीद रही थी परदेशों से उस समय ऐसी स्थिति थी कि थोड़ा शक्कर के दाम बढ़ते अगर तो किसानों को थोड़ा फायदा हो सकता था लेकिन उसी समय परदेशी शक्कर खरीदकर दाम गिराए शक्कर के और किसानों को सीधे नुकसान हो गया उसका तो अभी शक्कर खरीदी गई है गेहूं खरीदा गया है अब तुअर की दाल भी खरीदी जाएगी चावल भी खरीदा जाएगा चना भी खरीदा जाएगा मटर भी खरीदी जाएगी बाजरी भी खरीदी जाएगी जुआरी भी प्रदेशों से आएगी मक्का भी प्रदेशों से आएगी माने जो कुछ भारत का किसान पैदा करता है वो सब प्रदेशों से आकर बिकना चालू हो जाएगा इस देश में तो जरा सोचिए क्या होगा इस देश के किसानों हमारे यहां अब तक तो परदेशी कंपनियों की लिपस्टिक बिकती है नेल पॉलिश बिकती है उनका साबुन बिकता है उनकी क्रीम बिकती है उनका पाउडर बिकता है उनके कपड़े बिकते हैं उनके जूते बिकते हैं उनकी चप्पल बिकती है और हिंदुस्तान के लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं क्योंकि इम्पोर्टेड माल है सबके मन में लार पकती है कि इम्पोर्टेड माल मिल जाए तो सबसे अच्छा है अब कल को इम्पोर्टेड गेहूं भी बिकना चालू हो जाएगा इम्पोर्टेड चक्कर भी बिकना चालू हो जाएगी इम्पोर्टेड तुमर की दाल भी आ जाएगी इम्पोर्टेड चना भी आ जाएगा इस देश में तो हिंदुस्तान के लोग तो लाइन लगाकर इम्पोर्टेड गेहूं खरीदेंगे अब तक वो कहते थे कि अब तक हमको इम्पोर्टेड पेन मिलता था इम्पोर्टेड पेंसिल मिलती थी इम्पोर्टेड कार मिलती थी अब इम्पोर्टेड गेहूं भी मिलेगा अब इम्पोर्टेड चावल भी मिलेगा अब इम्पोर्टेड शक्कर भी मिलेगी और अगर इस देश के लोग इम्पोर्टेड ही खरीदेंगे तो फिर इस देश के किसान का कौन खरीदेगा और इस देश के किसान का नहीं खरीदेगा तो किसान तो मरेगा और मैंने आपको बताया कि पैंतालीस करोड़ किसान इस देश में बहुत छोटे किसान हैं उनकी हालत तो बुरी तरह से खराब होने वाली है और इसी तरह से इस गैट करार में एक और ऐसा नियम है कि हमारे देश के किसानों को जो थोड़ी बहुत सब्सिडी दी जाती है उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में करीब 24 टका कटौती करनी पड़ेगी और किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में 24 टका कटौती करीब करीब हो भी चुकी है उसका नतीजा क्या निकला है किसानों को जो डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है दो तरह की सब्सिडी दी जाती है किसानों को एक तो इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है एक डायरेक्ट सब्सिडी होती है तो डायरेक्ट सब्सिडी जब खत्म कर दी सरकार ने तो खाद का दाम बढ़ गया बीज का दाम बढ़ गया बिजली का दाम बढ़ गया पानी का दाम बढ़ गया केमिकल पेस्टिसाइड का दाम बढ़ गया इंसेक्टिसाइड का दाम बढ़ गया इन सब के दाम बढ़ गए और इन सब के दाम बढ़ गए माने खेती महंगी हो गई और दुर्भाग्य दूसरा क्या है कि गांव का किसान खेती महंगी करे माल बाजार में बेचने के लिए जाए तो परदेशी माल आ जाए दाम गिर जाए नीचे तो किसान को दो नुकसान तो जो नियम कभी हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने चलाए थे जो नियम कभी अंग्रेजों के जमाने में चलाए गए थे उसी तरह के नियम अब इस देश में गेट करार के माध्यम से चलाने की कोशिश की जा रही है इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ चीजों में हमको फायदा हो जाएगा जैसे एक्सपोर्ट की सब्सिडी में कटौती हो जाएगी बहुत सारे देश जो एक्सपोर्ट की सब्सिडी देते हैं वो भी कम हो जाएंगे तो भारत के किसान के पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकेगा जैसे हमारे किसान को सबसे ज्यादा उम्मीद यह थी कि कपास हम ज्यादा से ज्यादा बेच सकेंगे कॉटन हम ज्यादा से ज्यादा बेच सकेंगे क्योंकि तो एक्सपोर्ट सब्सिडी अगर दूसरे देशों में कॉटन की खत्म होती है तो हमारा कॉटन सस्ता हो जाएगा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा बिकेगा लेकिन अमरीकियों ने और यूरोपियन लोगों ने चतुराई से यूरोप के लोगों ने अमरीकी लोगों ने चतुराई के साथ व्यवस्था ये की है कि हमारे देश का कपास उनके देश में बिकने ना पाए उसके लिए अलग कानून बना रखें जहां हमको थोड़ा फायदा हो सकता था इस गेट करार के माध्यम से हम हमारा कपास दूसरे देशों में ज्यादा बेच सकते थे थोड़ा दाम लेके आ सकते थे भारत के किसानों को मदद हो सकती थी लेकिन वही कपास भारत की यूरोप में ज्यादा बिक नहीं सकती अमेरिका में ज्यादा बिक नहीं सकती क्योंकि उस पर उन्होंने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन के कानून लगा रखे कोटा फिक्स कर रखा भारत का कपास एक निश्चित मात्रा में ही बिकता है अमरीका में उससे ज्यादा बिक नहीं सकता इसी तरह से भारत का कपास यूरोप में एक निश्चित मात्रा में ही बिकता है उससे ज्यादा कभी बिक नहीं सकता तो भारत का कपास जो बिक सकता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा मात्रा में वो बिक नहीं पाएगा क्योंकि उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा है इससे ज्यादा कपास हम बेच नहीं सकते अपना उनके बाजार में और उनके माल हमारे बाजार में भर जाएंगे क्योंकि इस तरह के कानून है हमको इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा जबरदस्ती तो हमारा माल तो वो खरीदेंगे नहीं और हमारा माल तो वहां बिक नहीं पाएगा ठीक से और उनका माल जबरदस्ती हम खरीदते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से निर्यात की आमंदनी हमारी कम होगी आयात के खर्चे बढ़ जाएंगे और निर्यात की आमंदनी कम आयात के खर्चे बढ़ेंगे तो व्यापार का घाटा बढ़ेगा व्यापार का घाटा बढ़ेगा तो सरकारें दुष्चक्र में फेंगी परदेशी कर्ज लेने के और परदेशी कर्जे के दुष्चक्र में फेंगे तो परदेशी कर्जे का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा और वही दुष्चक्र इस अर्थव्यवस्था का किसानों के ऊपर भी चलना शुरू हो जाए ऐसे नुकसान इस देश के किसानों को होने वाले और ये नुकसान शुरू हो गए हैं गेट करार के लागू होने इसी तरह का एक भयंकर नुकसान और हो जाएगा इस देश के किसानों को जो इससे भी भयंकर नुकसान इस देश को किसान को होने वाला है गेट करार के माध्यम से उसके बारे में भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं हमारे देश में अभी तक एक ऐसा नियम है कि किसान बीज बनाने का अधिकार अपने पास रख सकता और इस देश का किसान बीज से बीज बनाता आप मान लीजिए गेहूं की फसल लगाते तो गेहूं की फसल लगाने के लिए आप बीज डालते तो गेहूं की फसल लगती उस फसल का एक हिस्सा आप बाजार में जाकर बेच आते एक हिस्सा खाने के लिए रखते और एक हिस्सा बीज के रूप में सुरक्षित रखते और अगले साल आपको फिर बीज मिल जाता है मैंने एक बीज लगाया आपने तो उसी बीज से दूसरा बीज बना फिर उसी बीज से तीसरा बीज बना बीज से बीज बनता रहता है और किसान सीड मल्टीप्लीकेशन करता रहता है मैंने हर बार किसान को नया बीज खरीदने की जरूरत नहीं ऐसी व्यवस्था है इस देश में इस समय और एक नियम और भी है हमारे देश में कि बीज जैसी चीज पर किसी का पेटेंट नहीं होता भारत में हमारे यहां 1970 में एक ऐसा पेटेंट कानून बनाया गया है जिस पेटेंट कानून में एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित बहुत सारी चीजों पर पेटेंट नहीं होता बीज पर नहीं होता बीज बनाने के तरीके पर नहीं होता हमारे यहां खाद पर नहीं होता खाद बनाने के तरीके पर नहीं होता खाद बनाने की टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं होता हल बनाने की टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं होता हल पर पेटेंट नहीं होता माने किसानों के इस्तेमाल आने वाली जितनी चीजें हैं उन पर पेटेंट नहीं होता क्यों नहीं होता ताकि किसानों को उससे मुनाफा हो उससे फायदा हो पेटेंट होने से क्या नुकसान होता है मान लीजिए किसी कंपनी का कोई बीज है और उस कंपनी का उस बीज पर पेटेंट है तो सिर्फ वही कंपनी बीज बनाकर बेच सकती है कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती उस बीज को तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि हमारे यहां गेहूं की एक किस्म है जिसका नाम है आर आर और आर आर किस्म की गेहूं जो हम हमारे देश में किसानों के द्वारा पैदा करवाते हैं कल को मान लीजिए पेटेंट कानून ऐसा बन जाए कि बीज पर भी पेटेंट मिलना शुरू हो जाए और मान लीजिए किसी परदेशी कंपनी ने या किसी स्वदेशी कंपनी ने ही आर आर नाम के गेहूं की प्रजाति पर पेटेंट ले लिया तो सिर्फ वही कंपनी को आर आर बीज बेचने का अधिकार होगा बाकी किसी को नहीं होगा अभी क्या है आप खुद चाहे तो आर आर बीज से बीज बनाकर बेच सकते हैं बाजार। और किसान बीज का व्यापार कर सकता और हजारों साल से इस देश में किसान बीज का व्यापार करता आया ये उसका अधिकार नेचुरल राइट है, right है यह उसका लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी ये बिल्कुल फिट बैठता है कि जो किसान खेती को लगातार परिष्कृत करता है जो किसान खेती को लगातार उन्नत बनाता है उसको ये अधिकार है कि वो अपने बीज से बीज बनाकर बेच सकता है किसी दूसरे के साथ बीज का बदलाव कर सकता है अक्सर किसान एक बीज दूसरे को देते हैं दूसरे से एक बीज ले लेते हैं इस तरह का बदलाव पूरे देश में चलता है वो सब अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा क्योंकि गैट करार का नियम ऐसा कहता है कि बीज पर भी पेटेंट देना होगा और खेती से जुड़ी हुई कोई भी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट होगा हिंदुस्तान में अभी तक जो खेती से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं दिया गया अब हिंदुस्तान में खेती से जुड़ी हुई हर टेक्नोलॉजी पर पेटेंट देना होगा क्या बोलता है गेट करार इसके बारे में गेट करार का एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो एग्रीमेंट है जिसके बारे में ये पेटेंट की बात कही गई है तो पेज नंबर गैट करार का तीन और आर्टिकल नंबर 27 पैराग्राफ नंबर एक ये क्या बोलता है पहले मैं अंग्रेजी में बताऊंगा फिर उसकी हिंदी बताऊंगा इसका मतलब क्या सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ पैराग्राफ टू एंड थ्री बिलो पेटेंट शेल बी अवेलेबल फॉर एनी इन्वेंशन वेदर प्रोडक्ट्स और प्रोसेसिस इन ऑल फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड दैट दे आर न्यू इन्वॉल्व And inventive step, and are capable of industrial applications. For us, ke baat subject to the paragraph four of Article sixty-five, and paragraph eight of Article seventy, and paragraph three of this article, patent shall be available, and patent rights enjoyable without any discrimination as to the place of invention, the field of technology, and whether products are imported or locally produced. इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि हमारे देश में किसी भी वस्तु की किसी भी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट का अधिकार देना पड़ेगा और पेटेंट का अधिकार देते समय भारत सरकार इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखेगी कि यह वस्तु किस देश में बनाई गई है ये वस्तु ये टेक्नोलॉजी किस देश में विकसित हुई है माने अमरीका में मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी बनती है उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भारत में हो सकता यूरोप के किसी भी देश में कोई टेक्नोलॉजी बनती है उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भारत में हो सकता है अब तक हमारे देश में क्या होता जिस देश में टेक्नोलॉजी बनती है या विकसित होती है पेटेंट उसी देश में मिलता है लेकिन अब इस गेट करार के बाद दुनिया के किसी भी देश में कहीं कोई टेक्नोलॉजी बने उस पर पेटेंट आपको भारत में देना ही पड़ेगा और हर वस्तु पर हर प्रक्रिया पर हर टेक्नोलॉजी पर पेटेंट देना पड़ेगा मैंने जो बीज का क्षेत्र हमारा बचा हुआ था पेटेंट से खेती का क्षेत्र जो बचा हुआ था पेटेंट से वो भी अब पूरी तरह से पेटेंट के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा इसका नुकसान क्या होगा मैंने आपको बताया इसका सबसे बड़ा नुकसान जो किसानों को होगा कि जिस बीज को वो बना सकते हैं और बेच सकते हैं बाजार में मुनाफा कमा सकते हैं धंधा कर सकते हैं बीज बेचने का वो धंधा उनका एक झटके में बंद हो जाएगा जब परदेशी कंपनियों को उस बीच पर पेटेंट मिल जाएगा और आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा परदेशी कंपनियां हैं जो पेटेंट लेकर बैठी हुई हैं हमारे देश में आपने सुना होगा अखबारों में पढ़ा भी होगा कि हमारे देश का नीम है और नीम से बनने वाली हमारे देश में सैकड़ों किस्म की दवाएं हैं लेकिन उन पर पेटेंट अमेरिका में हो गया है बासमती नाम का चावल हमारे देश में पैदा होता लेकिन उस पर पेटेंट अमरीका में हो गया तुलसी हमारे देश में होती है और उस पर पेटेंट अमरीका में हो रहा अदरक हमारे देश में होता पेटेंट उस पर अमरीका में है मरी काली मिर्च हमारे देश में होती है और उस काली मिर्च के ढेर सारे प्रोसेस पर पेटेंट अमेरिका में माने हमारे देश में जो बीज बनते हैं उन पर भी पेटेंट अमेरिका में हो रहा है हमारे देश में जो आयुर्वेद की अच्छी अच्छी दवाएं मानी जाती हैं जैसे तुलसी जैसे अदरक जैसे काली मिर्च उन पर भी पेटेंट अमरीका में हो रहा और इस तरह की खबरें आप पढ़ते होंगे कि नीम पर पेटेंट ले लिया अमेरिका की कंपनी ने बासमती पर पेटेंट ले लिया अमेरिका की कंपनी ने हमारे देश की अदरक और तुलसी के पे, प्रोसेस पर पेटेंट ले लिया अमेरिका की कंपनी ने और तो और हमारी हल्दी पर पेटेंट करवा लिया था उन्होंने वो तो मुकदमा किया अमरीका के कोर्ट में और हम लोग जीत गए और हम जीत क्यों गए क्योंकि अभी यह जो गैट करार वाला कानून है वो भारत में लागू नहीं है अगर ये कानून लागू हो जाता भारत में तो हल्दी वाला पेटेंट का केस हम कभी भी नहीं जीत पाते क्योंकि हल्दी पेटेंटेबल आइटम हो जाती फिर और हम उस केस को जीत नहीं पाते तो अभी हमारे देश में जो पेटेंट का कानून है 1970 का बनाया हुआ वो पूरी तरह से हमको बदलना पड़ेगा और वो कानून अगर बदला तो हिंदुस्तान के किसान का सबसे बड़ा नुकसान होगा कि वो बीज से बीज बनाकर बेच नहीं सकेगा और उससे मुनाफा नहीं कमा सकेगा अब तक जो किसान करता रहा है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा तब आप पूछेंगे इसका और नुकसान क्या हो सकता आपको मैं जानकारी यह देना चाहता हूं कि जब परदेशी कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में और बड़ी बड़ी अधिक कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में पूरा बीज आज आ जा जा जाएगा तो यह कंपनियां इस तरह की बदमाशी करने जा रही हैं कि वो ऐसा बीज बनाएंगी जिससे सिर्फ एक बार फसल होगी दूसरी बार फसल ही नहीं होगी उस बीज को अंग्रेजी में कहा जाता है टर्मिनेटर सीड्स टर्मिनेटर सीड कमाने ऐसा बीज जिसको आप एक बार खेत में लगाइए उससे फसल ले लीजिए फिर दोबारा अगर आपने उस फसल को बीज के रूप में इस्तेमाल किया तो वो कभी नहीं होगी फसल ही चौपट हो जाएगी आपकी और टर्मिनेटर सीध इतना खतरनाक बीज है कि वो जिस खेत में लगा दिया जाए आजू बाजू के बहुत सारे खेतों को अपने आप बर्बाद कर देगा आप जानते हैं कि कई बार विदेशों से बीज आते हैं तो उन बीज के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती हमारे यहां जब परदेशी बीज आया था एक बार तो उस परदेशी बीज के साथ साथ कांग्रेसी घास घुस गई इस देश में और गांव गांव में फैल गई है वो कांग्रेसी घास और सब सब किसान परेशान है कि इसको खत्म कैसे किया जाए और अब ऐसे ही बीज आएंगे जिनके साथ ये सब सत्यानाशी बीमारियां आई तो हमारे पास यह अधिकार भी नहीं होगा और इतना बड़ा नुकसान किसानों का होने जा रहा और यह परदेशी कंपनियों की चाल और साजिश है कि भारत में बीज के बाजार पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण हो जाए और आपको मैं एक तीसरी बात और बता दूं इसी के साथ साथ जुड़ी हुई कि पेटेंट यह कितने साल के लिए दिया जाएगा मान लीजिए किसी बीज पर किसी परदेशी कंपनी का पेटेंट है वो कितने साल के लिए होगा तो इसमें जो एक प्रोविजन है पेज नंबर तीन और पैराग्राफ नंबर 31. पैराग्राफ नंबर 31 का आखिरी लाइन है जो बताता है क्या बताता है द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल शैल नॉट एंड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स काउंटेड फ्रॉम द फाइलिंग डेट माने किसी कंपनी को जिस दिन पेटेंट मिला उससे लगातार 20 साल तक उस कंपनी का पेटेंट अधिकार होगा माने किसी एक कंपनी को मान लीजिए आर आर गेहूं की प्रजाति पर पेटेंट मिल गया तो पूरे 20 साल तक उस कंपनी को ही अधिकार होगा आर आर बीज बनाकर बेचने का बाकी किसी को नहीं होगा 20 साल तक आप सोचिए 20 साल में तो एक पीढ़ी जवान होकर खत्म हो जाती है एक पीढ़ी चली जाती है गुजर जाती है और पूरी की पूरी पीढ़ी किसान बर्बाद रहेगा फिर फिर आप कह सकते हैं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राजीव भाई हम भी तो पेटेंट करा सकते हैं हिंदुस्तान का पैंतालीस करोड़ किसान तो गरीबी की रेखा के नीचे जीता है वो पेटेंट एप्लीकेशन कैसे फाइल करेगा लाखों डॉलर चाहिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने कहां से लाएगा वो विचार रोज दो समय की रोटी खाने की तो उसको मुश्किल हो जाती है वो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए पांच लाख डॉलर चाहिए कहां से लाएगा ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां ही करने वाली और बीच पर पूरी तरह से बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा हमारे बाजार में परदेशी अनाज बिकना शुरू हो जाएगा किसानों को मिलने वाली जो छोटी मोटी सब्सिडी थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो आप सोचिए खेती तो और सत्यानाशी हो जाएगी किसान तो और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की मदद से और आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से इस गैट करार का इस तरह के पेटेंट कानून का ये जो डब्लूटीओ का एग्रीमेंट है इसका पूरी ताकत से विरोध करना शुरू किया है जब से यह शुरू हुआ है तभी से हम इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे अब इसमें से आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजीव भाई इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या अभी सरकारों ने तो यह कर दिया है करार अब इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या हमारी खेती जो बर्बाद हो रही है यह बर्बाद तो हो ही रही है अब इस खेती को सुधारने का कोई रास्ता है क्या हा है बाहर निकलने का रास्ता है और वो रास्ता इसी गेट करार में लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ है इसी गेट करार का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़कर सुनाया गया सुनाया था उसी चैप्टर में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि किसी को गलत फहमी ना हो बहुत बार ये चर्चा होती है पूरे देश में कि अब क्या करें हम तो गेट करार में फंस गए हैं सरकार ने तो समझौता कर लिया है अब हम इसको रद्द नहीं कर सकते इसमें से बाहर नहीं आ सकते बिल्कुल साफ साफ गेट करार में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार इस गैट करार के समझौते को रद्द कर सकती है और कोई भी सरकार इस गैट करार में से बाहर निकल सकती है कैसे इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 15 माने 15 पेज नंबर 9 और पहला अध्याय गेट करार का वो क्या कहता है एनी मेंबर में विड्रॉ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट कोई भी देश इसमें से बाहर निकल सकता माने कोई भी देश इसको रद्द करवा सकता अपने लिए कम से कम कैसे उसमें आगे की लाइन लिखी गई है सच विदड्रॉल शैल अप्लाई बोथ टू दिस एग्रीमेंट एंड द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट And shall take effect upon the expiration of सिक्स months from the date on which written notice of withdrawal is received by the Director General of WTO. टी ओ माने क्या है कोई भी देश गैट करार में से बाहर आ सकता है कैसे एक एप्लीकेशन देगा गैट का जहां हेड ऑफिस है वो जगह है जीनीवा तो गैट के हेड ऑफिस में जो इनका सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है उसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्लू तो डायरेक्टर जनरल जो डब्लू का है उसको ये एप्लीकेशन दिया जाएगा कि हम इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं तो जिस डेट को हमारा एप्लीकेशन वहां पर रिसीव किया जाएगा लिया जाएगा उसी डेट से लेकर अगले छह महीने के बाद हम अपने आप इसमें से बाहर निकल आएंगे मैंने कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें से बाहर निकलने कई बार देश के नेता हमको बेवकूफ बनाते हैं गुमराह करते हैं कि एक बार एग्रीमेंट हो गया है तो अब इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है मैं यही कहने आया हूं आपको कि इसमें से बाहर निकलने का रास्ता है और बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि इसमें से कोई भी सरकार बाहर निकल सकती है तो यही काम अब हम लोने, हम लोगों ने शुरू किया है कि हम भारत सरकार को दबाव डाल रहे हैं कि वो इस गेट एग्रीमेंट में से बाहर निकले और इसी के लिए हम लोग एक करोड़ लोगों से स्वाक्षरी ले रहे हैं जिसके पेपर्स आपको दिए गए हैं एक करोड़ लोगों से स्वाक्षरी लेकर सरकार पर हम यही दबाव डालने वाले हैं कि या तो आप गेट करार में से बाहर निकलो और नहीं तो गेट करार की शर्तों को बदलवाओ इन शर्तों पर हमको गेट करार मंजूर नहीं है क्योंकि देश को बहुत नुकसान है आप पूछेंगे अगर सरकार बाहर निकल आई तब क्या होगा तो उसका एक तीसरा रास्ता है कि मान लीजिए भारत सरकार इसको रद्द करे और इसमें से बाहर निकल आए दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे ही जैसे हैं, जिनको बहुत नुकसान हो रहा है गेट करार से जैसे ब्राजील है जैसे मेक्सिको है जैसे चिली है जैसे अर्जेंटीना है जैसे हमारे साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश है अफ्रीका में नाइजीरिया है अफ्रीका में जाम्बिया है इजिप्ट नाम का देश है ऐसे तमाम देश है जिनको गैट करार से बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत बार उन देशों के प्रतिनिधि कहते रहते हैं मलेशिया नाम का एक देश है वहां के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है डॉक्टर महातिर मोहम्मद वो तो कई बार कह चुके हैं कि ये गेट करार गरीब देशों के लिए खतरे की घंटी है इसलिए सब गरीब देशों को इसमें से बाहर निकल आना चाहिए तो एक रास्ता और है वो रास्ता ये है कि अगर भारत सरकार इसमें से बाहर निकले तो उन सभी देशों को बाहर निकलने के लिए रास्ता खुल जाएगा जो इसमें फंस गए हैं और वो सब देश भी अगर इसमें से बाहर निकल आए तो ये गेट नाम की संस्था ही रद्द हो जाएगी ये डूब जाएगी बाहर में चली जाएगी और हम सबकी जान बच जाएगी फिर हम क्या कर सकते हैं जो देश इसमें से बाहर निकलेंगे उन सब देशों के साथ मिलकर फिर से कोई एक नया एग्रीमेंट हम कर सकते हैं जो हमारे देश के हित के अनुकूल हो उन देशों के भी हित के अनुकूल हो हमारे किसानों के फायदे में हो हमारे उद्योगपतियों के फायदे में हो दूसरे देशों के भी किसानों के फायदे में हो उनके भी उद्योगपतियों के फायदे में एक नया एग्रीमेंट फिर कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट कभी अंग्रेजों ने किया था अमेरिकियों के साथ मिलकर तो जरूरी तो नहीं है कि वही परमानेंट हो गया अभी कोई दूसरा एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो हम लोग दो ही बातें सरकार को कह रहे हैं या तो आप इसमें से बाहर निकलो और बाहर निकलो तो दूसरे तमाम देशों को बाहर निकालने का रास्ता बताओ और एक नया एग्रीमेंट साइन करो सभी देशों के साथ मिलकर या इस गेट एग्रीमेंट की शर्तों को बदलवाओ क्योंकि ये शर्तें देश के हित में नहीं है ना किसानों के हित में है ना उद्योगों के हित में है ना व्यापारियों के हित में है किसी के हित में नहीं है और जानते हैं हम कि सरकार इसको सुनेगी और सरकार ने अगर नहीं सुना एक करोड़ लोगों की स्वाक्षरी करा के जो हम देने वाले हैं सरकार को अगर उसने बात ये नहीं मानी तो मैंने कल आपसे कहा था कि हम सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमारी पिटीशन गैट के बारे में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है और हम सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम ये सिद्ध करेंगे कि यह गेट करार नाम का पूरा का पूरा जो दस्तावेज है वो संविधान विरोधी है और आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी सरकार संविधान विरोधी एक भी काम नहीं कर सकती कोई भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान विरोधी कोई समझौता कर सके और यह संविधान विरोधी कैसे है मैंने आपको बताया कि हमारे देश में अब तक एक गोल्डन रूल चलता रहा है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून देश के कानूनों के हित के खिलाफ है तो देश का कानून जिंदा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत में नहीं लागू होगा लेकिन अभी गेट करार लागू होने के बाद क्या होने जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होगा हमारे देश का कानून जिंदा नहीं रहेगा तो इसका माने कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ये एग्रीमेंट और इसके होने के बाद हमारे देश की सरकारों के कानून बनाने के अधिकार खत्म होते हैं केंद्र सरकार जो कानून बना सकती है वो अधिकार खत्म होते हैं राज्य सरकारें विधानसभा में जो कानून बना सकती हैं उसके अधिकार खत्म होते हैं और केंद्र और राज्य सरकारों के कानून बनाने के अधिकार अगर खत्म होते हैं तो हमारी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी खत्म होती है राजनीतिक संप्रभुता खत्म होती है और संविधान में राजनीतिक संप्रभुता का बहुत बड़ा महत्व है और तीसरी बात जो हम कहने वाले हैं कि हमारे यहां संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई है राज्य के और केंद्र के संबंध जो है वो फेडरलिज्म के आधार पर है तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है केंद्र कोई ऐसा कानून बनाना चाहता है जिससे राज्य पर प्रभाव पड़ता है तो केंद्र पहले राज्य सरकार को पूछेगा और राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाना चाहती है जिसका अधिकार क्षेत्र केंद्र के पास है तो राज्य सरकार केंद्र से पूछती है माने बिना केंद्र सरकार राज्य को पूछे और बिना राज्य सरकार केंद्र को पूछे इस तरह के कानून नहीं बना सकते लेकिन गैट करार लागू होने के बाद ये नहीं होने वाला गेट करार के बाद तो यह हालत हो जाएगी कि सरकार सोच भी नहीं पाएगी किसी कानून के बारे में वो विदेशों से बनकर आ जाएगा गेट के ऑफिस से बनकर आ जाएगा और भारत में लागू हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट है संविधान विरोधी यह दस्तावेज है इसलिए इसको रद्द करना ही होगा और सुप्रीम कोर्ट में इसकी बड़ी भयंकर सुनवाई होगी क्योंकि यह सुनवाई कम से कम सात जजों की बेंच के पास जाएगी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी पड़ेगी तब जाकर इस पर सुनवाई होगी और उस पूरी सुनवाई को शुरू करवाने के पहले हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं हम गैट करार का विरोध क्यों कर रहे हैं हम डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट का विरोध क्यों कर रहे हैं उससे देश को क्या नुकसान है और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं अब इस पूरी प्रक्रिया में से बाहर निकलना है हमारे अपने देश को तो मुझे लगता है कि हमको गैट करार रद्द करवाना पड़ेगा इसी के साथ साथ जो कानून इस देश में किसानों को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं वो कानून भी रद्द करवाने पड़े और इसकी लड़ाई भी हमको अलग से शुरू करनी है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए जो कानून भारत में आज भी लागू हैं उन सबको एक एक करके रद्द किया जाए और तकलीफ हमारी क्या है अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए तीन कानून है इस देश में जो आज भी लागू है मैंने आपको बताया था लैंड एक्यूजिशन एक्ट जो लागू है वो अंग्रेजों के जमाने का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो लागू है वो अंग्रेजों के जमाने का इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट जो लागू है वो अंग्रेजों के जमाने का तो ऐसे अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 3,735 कानून इस देश में आज भी हैं, तो इन सब कानूनों को एक एक करके रद्द करवाना होगा और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाना पड़ेगा किसानों की जमीने ना छीनी जाए किसानों की जमीनों पर सरकारों के अधिकार ना होने पाए इसके लिए हमको लड़ना होगा और लैंड एक्विजीशन एक्ट को खत्म करवाना होगा ये जो जंगल हैं, वो समाज की संपत्ति हैं, राष्ट्र की संपत्ति हैं, गांव की संपत्ति हैं। इसके लिए लड़ना होगा और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदलवाना होगा अंग्रेजों के आने के पहले जैसे जंगल गांव समाज की संपत्ति माने जाते थे राष्ट्र के लोगों की संपत्ति माने जाते थे वैसी ही व्यवस्था फिर बनवानी होगी इसी तरह से गांव के किसान को अपने खेत में पैदा किए गए अनाज का दाम तय करने का अधिकार नहीं है इसके लिए फिर लड़ना पड़ेगा और आंदोलन चलाना पड़ेगा और सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो किसानों को दाम तय करने का अधिकार दें और या फिर लड़ाई इस स्तर पे लड़नी पड़ेगी कि अगर किसानों को खेती का ठीक से दाम नहीं मिलता अनाजों का ठीक से दाम नहीं मिलता और किसान की खेती घाटे में चली जा रही है तो उद्योगों में और कारखानों में पैदा होने वाले सामानों का दाम गिराया जाए अगर खेती से उत्पन्न चीजों का दाम कम करना है सरकार को तो उद्योगों में पैदा होने वाली चीजों का दाम भी कम करना पड़ेगा माने एक समानता लानी पड़ेगी हमारे देश का जो सर्विस सेक्टर है हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और हमारे देश का जो खेती किसानी का सेक्टर है क्षेत्र है इन तीनों के दामों में एकरूपता लानी पड़ेगी समरूपता लानी पड़ेगी तब किसान की गरीबी दूर होगी नहीं तो किसान की गरीबी दूर होने का कोई रास्ता नहीं है कि किसान जो पैदा करे वो सस्ते में बिके और किसान जो खरीदे वो बहुत महंगे में खरीदे ये नियम जब तक चलता रहेगा किसानों की गरीबी दूर नहीं होगी इसके लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा और इसी के लिए हम लोग ये आजादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए गाय का कत्ल करवाना शुरू किया था गोहत्या करवाना शुरू किया था उस तरह से ये जो गोहत्या आज भी चल रही है इसको पूरे देश में रुकवाना होगा पूरे देश में केंद्र स्तर पर एक कानून हमको बनवाना होगा जिसके कारण गोहत्या तत्काल बंद की जाए बहुत सारे राज्यों ने कानून बनाए लेकिन केंद्र के स्तर पर आज तक एक भी ऐसा कानून नहीं है जिससे केंद्र के स्तर पर गोहत्या रोकने का कोई काम हो सके आजादी के पचास साल हो गए हैं 50 साल से हमारी संसद में यह बहस चल रही है कि वो हत्या पर पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर पाबंदी लगाई जाए लेकिन आज तक वो कानून नहीं बन पाया आजादी के 50 साल हो गए हैं 50 साल से हमारी संसद में यह बहस चल रही है कि वो हत्या पर पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर पाबंदी लगाई जाए लेकिन आज तक वो कानून नहीं बन पाया और उसके लिए भी हमको लगातार प्रयास करना होगा उसके लिए भी लड़ना होगा तो एक काम तो ये सरकारी स्तर पर संघर्ष का होगा एक काम तो पार्लियामेंट के स्तर पर संघर्ष का होगा सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा अदालतों से लड़ना पड़ेगा देश के लोगों को आंदोलित करना पड़ेगा सत्याग्रह करने पड़ेंगे एक तो इस स्तर पर काम चलेगा और एक दूसरे स्तर पर भी काम हमको शुरू करना पड़ेगा दूसरे स्तर पर क्या काम शुरू करना पड़ेगा कि पिछले 200 सौ सालों में हमारी खेती का जो विदेशीकरण हो गया है और हमारी खेती का जो परदेशीकरण हो गया है इस विदेशीकरण से अपनी खेती को बाहर निकालना पड़ेगा किसानों को विदेशीकरण से बाहर निकालना पड़ेगा आप पूछेंगे क्या विदेशीकरण हो गया है हम सब लोग रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं खेती में जो विदेशीकरण का प्रतीक हम सब लोग केमिकल डालते हैं पेस्टिसाइड के रूप में जो विदेशीकरण का प्रतीक हम लोग ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं जो विदेशीकरण का प्रतीक है हम लोग हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करते हैं जो विदेशीकरण का प्रतीक है और लोगों के मन में जाने अनजाने ये गलतफहमी बैठ गई है कि खेती का विदेशीकरण करके हमारा उत्पादन बहुत बढ़ सकता है आपको मैं जानकारी दे दूं कि ट्रैक्टर से लगातार खेत जोतने के बाद खेत की मिट्टी खराब हो जाती है बर्बाद हो जाती है मिट्टी की जो नमी है मिट्टी की जो मुलायमियत है मिट्टी में जो नरमी है वो सब खत्म हो जाती है लगातार ट्रैक्टर चलाते चलाते लगातार ट्रैक्टर चलाते चलाते इसी तरह से लगातार रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते करते खेत का सत्यानाश हो जाता है मिट्टी का सत्यानाश हो जाता है। लगातार केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते करते लगातार केमिकल कीटनाशकों का इस्तेमाल करते करते खेती का सत्यानाश हो जाता है। आप जानते हैं हमारे देश में हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है जहां पर भयंकर तरीके से रासायनिक खाद इस्तेमाल किया जाता था भयंकर तरीके से रासायनिक खाद के साथ साथ रासायनिक दवाएं इस्तेमाल की जाती आप जाइए देखकर आइए पंजाब में आप जाइए देखकर आइए हरियाणा में आप कभी चलिए मैं आपको दिखाता हूं मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने इलाकों में भारत में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया है जितने इलाकों में भारत में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया है उन सब इलाकों की हजारों एकड़ जमीन बंजर होती चली जा रही है अभी उसमें कुछ नहीं होता सब चौपट हो रहा है एक जमाने में ऐसा लगता था कि रासायनिक कीटनाशक डालकर रासायनिक खाद डालकर खेती का उत्पन्न बढ़ा दिया जाएगा खेती का उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा आज स्थिति ऐसी आ गई है कि उत्पादन बढ़ नहीं रहा है लगातार कम होता चला जा रहा हमारे देश में एक बहुत बड़ा रिसर्च संस्थान है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईसीएर के वैज्ञानिकों की अभी जो स्टडीज हो रही है वो बिल्कुल साफ साफ बताती है कि अब एक लिमिट आ गई है खेत की कि उससे ज्यादा उत्पादन वो दे नहीं सकता और मिट्टी पूरी तरह से बेकस हो रही है मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो रही है खेत पूरी तरह से बंजर हो रहा है और आप जानते हैं रासायनिक खाद का जो सबसे बड़ा दुरुपयोग होता है जो सबसे बड़ा रासायनिक खाद का बर्बादी का वो जो निशानी है रासायनिक खाद की वो ये कि जितना ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद आप डालेंगे खेत में उतना ही खेत को पानी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है और जितनी ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है उतनी ही खेती लगातार महंगी होती चली जाती है। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद डालेंगे खेत में उतना ही आपके गेहूं में आपके चावल में आपकी तुअर की दाल में आपके दूसरे चीजों में लगातार तत्व तो कम होता चला जाता है रासायनिक खाद से बनाई गई खेती और पैदा किया गया अनाज खाने में बिल्कुल भूसे जैसा होता उसमें तत्व तो बहुत कम होता खेत का उत्पन्न जरूर बढ़ता है लेकिन क्वालिटी लगातार गिरती चली जाती है और अनाज की क्वालिटी लगातार अगर गिरती चली जाती है तो जो अनाज हम खा रहे हैं हमारे शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है और रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं का शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है हम जो भोजन करते हैं हम जो सब्जियां खाते हैं हम जो दालें खाते हैं हम जो अनाज खाते हैं उसमें रासायनिक पदार्थों की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि माताओं के दूध में अभी जहर आ गया बच्चे बचपन से जो जहर पी रहे हैं माताओं के दूध के साथ इतना भयंकर दुष्परिणाम निकला है और इस रासायनिक खाद के और रासायनिक कीटनाशकों के लगातार उपयोग से तमाम तरह की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं एक एक से नई नई बीमारियां इस देश में आती चली जा रही हैं कैंसर जैसी बीमारी आज इतने बड़े पैमाने पर फैल गई है आज से बीस पच्चीस साल पहले कोई जानता नहीं था कि कैंसर भी कोई बीमारी होती इतने बड़े पैमाने पर नई-नई किस्म की जटिल से जटिल बीमारियां पैदा होती चली जा रही हैं क्योंकि आदमी के खाने पीने में जो वो इस्तेमाल कर रहा है जहर की मात्रा बढ़ती चली जा रही है तो इसलिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल भी आपको कम करना पड़ेगा ताकि आपकी जमीन बच सके और आपके जमीन के अंदर जो जीव जंतु हैं जो कीटाणु है वो बच सके आप जानते हैं जब आप रासायनिक कीटनाशक डालते हैं अपने खेत में और रासायनिक खाद डालते हैं आप अपने खेत में तो आपके खेत के अंदर जो करोड़ों करोड़ों जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहलाते हैं जो छोटे छोटे माइक्रो लेवल के माने जो आंख से नहीं दिखाई देते मुश्किल से लेंस लगाकर हम उनको देख पाते हैं ऐसे छोटे छोटे जीवाणु खत्म हो जाते हैं और खेती के अंदर अगर जीवाणु खत्म हो गए मिट्टी के अंदर अगर जीवाणु खत्म हो गए तो खेती की मिट्टी में और कुछ नहीं है ये जीवाणु ही है जो आपके खेत में उत्पादन करवाते हैं मिट्टी में अपने में कोई दम नहीं है मिट्टी के अंदर जो जीवाणु पनपते हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में उनकी ताकत है कि उस मिट्टी में से कुछ पैदा होता है और वो जीवाणु लगातार खत्म होते चले जा रहे और अब जीवाणुओं के लगातार खत्म होते चले जाने से मिट्टी बेकस हो रही है तो अब सरकारें भी एक नए अभियान को चलाने में लग गई है अब सरकारों को भी समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी समझ में आ रहा है रासायनिक खाद का प्रचार कर, कर के, रासायनिक कीटनाशक का प्रचार कर, कर के, इस देश की खेती का बड़ा नुकसान हुआ तो अब वही वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं केचुआ पालो और अपने खेत में केचुआ डालो भारत सरकार प्रोजेक्ट चला रही है आप उनसे केचुआ ले आओ खरीद कर अपने खेत में डालो तो तुमने नीतियां ऐसी क्यों चलाई जिससे कैचुआ मरे पहले कैचुआ मार दिए अपने खेत के जीवाणु मार दिए अपने खेत के जीव जंतु मार दिए अपने खेत के और अब खेत जब पूरी तरह से बेकार हो गया बेकस हो गया तो उस खेत को वापस जिंदा कराने के लिए कहते हैं कि अब कीटाणु वो जीवाणु पनपें, और वहां पर केंचुए पनपें, इसके लिए एक नए तरह की पद्धति पूरे देश में चलाई जा रही तो पहले किया ही क्यों था ये काम परवादी लाई क्यों थी इस देश में इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब हर किसान को चतुराई के साथ बुद्धिमानी के साथ बुद्धिशीलता के साथ इस रासायनिक खादों को बहिष्कार करना पड़ेगा और रासायनिक कीटनाशकों का बहिष्कार करना पड़ेगा और आपको चुनना पड़ेगा कि यह खेती रहे या खेत बर्बाद कि जैसे आने वाली पीढ़ी को कुछ बचेगा ही नहीं और आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं बचेगा तो आप चले जाएंगे तो वो पीढ़ी क्या करने वाली यह खेत तो ईश्वर ने दिया है आपको खेत तो आपने नहीं बनाया खेत कोई बना भी नहीं सकता ईश्वर की दी गई जमीन है और ईश्वर ने यह जमीन दी है आपको ताकि आप इस अगली पीढ़ी को देकर जाए और वो जमीन को अगर आप बर्बाद करके चले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा इसलिए गंभीरता से आपको ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। तो आप पूछेंगे इसका विकल्प क्या रासायनिक खाद को हम अगर बहिष्कार करें तो इसका विकल्प क्या आप सोचिए जरा 300 सो साल पहले इस देश के किसान क्या करते थे गाय के खाद का इस्तेमाल करते थे गोबर का इस्तेमाल करते थे उस समय तो कोई रासायनिक खाद नहीं था और जिस समय रासायनिक खाद नहीं था उस समय इस देश के खेती का उत्पादन ब्रिटेन के कुल खेती के उत्पादन का तीन गुना ज्यादा होता था जिस समय कोई रासायनिक कीटनाशक नहीं था इस देश में उस समय इस देश की खेती दुनिया में सबसे उन्नत खेती मानी जाती थी तो आज भी वो हो सकता उसका ज्ञान तो हमारे पास है ही अभी ज्ञान तो लुप्त नहीं हुआ है तो उस ज्ञान का आप प्रयोग करना शुरू करिए तो क्या करें गोबर के खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करिए और गोबर के खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल शुरू करें आप तो उसके लिए एक छोटा सा काम और करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पशुओं का पालन करिए गाय पालिए गाय के साथ साथ बकरियां पालिए मैं तो किसानों को एक ही सलाह देता हूं कि अगर किसानों ने मारुति कार खरीद रखी है तो कार बेचें और चार गाय खरीदें अगर ट्रैक्टर खरीद रखा है तो ट्रैक्टर बेचिए दस गाय खरीद लीजिए क्यों खरीद लें एक दिन ये कार और ट्रैक्टर सब बंद होने वाले हैं आप पूछेंगे कैसे पेट्रोल खत्म हो जाएगा दुनिया में पेट्रोल की मात्रा बिल्कुल सीमित है असीमित मात्रा में पेट्रोल नहीं है पूरी दुनिया में और जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा दुनिया में तो कार कैसे चलाएंगे आप तब आपको बैल लगाना पड़ेगा और कार खींच के ले जाएगा आपका बैल तो ऐसी नौबत आए उसके पहले ये कार बेच दीजिए और चार गाय खरीद लीजिए वो सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता का सौदा है और गाय पालेंगे तो गोबर आएगा गोबर से खाद बनेगा और नेडेप पद्धति से जो खाद बनाने की पद्धति प्रचलित हुई है पूरे देश में उस पद्धति से एक किलो गाय के गोबर से कम से कम 30-35 किलो खाद बन सकता आपका कचरा है आपके पास गोबर है गाय का मूत्र है मिट्टी आपके खेत में जो है उसका इस्तेमाल करते हुए और उसके लिए आप चाहे तो क्या कर सकते हैं 100 किलो गाय का गोबर अगर आपके पास हो तो 100 किलो गाय के गोबर से आप कम से कम 3300 किलो खाद बना सकते हैं और उसका तरीका क्या है उसका तरीका बिल्कुल आसान है उसका तरीका ऐसे आसान है कि 100 किलो गाय का गोबर 1500 किलो उसमें चाहिए बायोमास कचरा और करीब 1700 किलो चाहिए उसमें मिट्टी और इन तीनों को एक खास तरीके के टैंक को बनाकर उसमें रखा जाता है कैसे टैंक बनाया जाता है मान लीजिए दो मीटर लंबा है आधा मीटर चौड़ा है करीब एक मीटर गहरा है ऐसा एक टैंक बनवाइए उसमें बीच बीच में छेद खुले रहे इस तरह से टैंक की चिनवाई करवाइए, और उसमें नीचे बायोमास का जो है वो लेयर बिछाइए फिर उसके बाद जो गाय का गोबर है गोमूत्र के साथ मिलाकर उसकी एक परत बिछाइये मिट्टी उसमें भरिए फिर उसके ऊपर इसी तरह की परत बनाइए बनाते चले जाइए और पूरा भर जाएगा दो महीने तक उसको ढक के रखिए दो ढाई महीने के बाद खाद तैयार हो जाएगा एक बहुत अच्छा तरीका है खाद बनाने का आपके पास गाय है गांव में गाय का गोबर है और गाय के गोबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है गोमूत्र ले लीजिए 10 लीटर और 10 किलो गोबर ले लीजिए करीब और उसमें 250 ग्राम गुड़ डाल दीजिए 8 दिन तक इसको रखिए और 8 दिन तक रखने के बाद करीब दो किलो पानी में ये मिला लीजिए और उस पानी को खेत में जो आपके पौधे हैं उनकी जवा में लगा दीजिए वो खाद का भी काम करेगा कीटनाशक का भी काम करेगा और इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके गांव में न बनती हो और आपके घर में न बनती हो गाय आपके पास है तो गोबर आपको मिलेगा गाय आपके पास है तो गोमूत्र आपको मिलेगा और हर गांव में ऊस पैदा होता है तो उससे वो बना सकते हैं तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं और तीनों चीजें आपके गांव में है और पानी तो हर गांव में है तो बहुत आसानी के साथ इस तरह से आप खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका और खाद के साथ साथ ये कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक काम और कर सकते हैं कि कीटनाशक अगर रासायनिक नहीं खरीद है, तो प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक भी बना सकते हैं गोमूत्र ले लीजिए और करीब दो लीटर ले लीजिए उसमें एक किलो नीम का पत्ता उबाल दीजिए और आधा घंटे तक लगातार उबालिए और उसके बाद उसको सौ मिलीलीटर की मात्रा में लेकर पंद्रह लीटर पानी में मिला लीजिए और उस 15 लीटर पानी को स्प्रे करिए जिस तरह से छिड़काव करते हैं आपके यहां स्प्रे मशीन होती होगी हर गांव में हर किसान के पास स्प्रे मशीन है तो उसमें भरकर उसको स्प्रे करिए और आपके किसी भी तरह का कीट जो फसल पर लग गया है खत्म हो जाएगा एकदम प्राकृतिक तरीके से कीट को खत्म करने का सबसे अच्छा इलाज है और इसको बनाने में आपका खर्चा भी कुछ खास नहीं आने वाला अगर रासायनिक कीटनाशक आप लेके आएंगे 300 रुपए लीटर मिलेगा चार सौ रुपये लीटर मिलेगा पांच सौ रुपये लीटर भी मिल सकता है हजार रुपये लीटर भी मिल सकता है तो आपका तो खर्चा ही बढ़ रहा है ना और इसमें तो सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में मौजूद है गोमूत्र आपके पास है क्योंकि गाय आप पालते हैं नीम हर गांव में मिल जाएगा नीम की पत्ती आपको मिल जाएगी गोमूत्र में नीम की पत्ती डालकर उबालना है और उसके इस्तेमाल करना एक तरीका और भी है कि तीन ग्राम गुण पंद्रह लीटर पानी में गर्म करके रख लीजिए और फिर उसके बाद उसको स्प्रे कर दीजिए कीटनाशक के रूप में काम में ला सकते हैं आप इसको सब तरह के कीट मर जाएंगे चूने के पानी का छिड़काव कर सकते हैं, 10 ग्राम चूना ले लीजिए 50 मिलीलीटर पानी ले लीजिए और उसको छानकर करीब 15 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसको स्प्रे की तरह से छिड़क दीजिए अपने खेत के जितने कीटना कीट बने हैं किसी भी फसल पर सब तरह के कीट आपके मर जाएंगे एक और तरीका है कि गोमूत्र एक लीटर ले लीजिए और सीधे पंद्रह लीटर पानी में मिला लीजिए और झाड़ के ऊपर स्प्रे करिए उसकी जड़ में नहीं तो फल जो आएंगे उनकी मिठास बढ़ जाएगी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और कीड़े तो अपने आप मर ही जाएंगे यह सब काम इतने आसान है कि बहुत आसानी के साथ अपने गांव में ही इस्तेमाल जो संसाधन है उनसे हम कर सकते हैं और गांव का एक भी पैसा खर्च करने से आप बचा सकते हैं जो रासायनिक कीटनाशकों पर आप खर्च कर रहे हैं। और इसी तरह से गोबर के खाद का इस्तेमाल करें गाय के खाद गाय के गोबर से खाद बनाना शुरू करें तो एक गाय से करीब 80 टन खाद हर साल में बन सकता है और एक गाय से अगर 80 टन खाद एक साल में बन सकता है तो करीब करीब बाजार की आज की कीमतों पर वो पच्चीस से तीस रुपए का बैठता तो एक गाय का गोबर पच्चीस से तीस रुपए का खाद बना सकता है तो गोपालन से दूध तो मिलेगा ही घी तो मिलेगा ही मक्खन तो मिलेगा ही गाय के गोबर से आपके पूरे देश की खाद की जरूरत पूरी हो सकती गाय के मूत्र से पूरे देश के कीटनाशक की जरूरत पूरी हो सकती और अगर हम रासायनिक खादों का बहिष्कार कर सकें और रासायनिक कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार कर सकें तो हर साल इस देश का लगभग बीस करोड़ रुपया भी बचेगा भारत सरकार जो आयात करती है परदेशों से उस परदेशी आयात में एक तो सबसे ज्यादा आयात होता है पेट्रोल का डीजल का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और दूसरा सबसे बड़ा भारत सरकार का आयात है रासायनिक खादों के रूप में जो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें लगभग भारत सरकार का हर साल 20000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है विदेशों से रासायनिक खाद इंपोर्ट करने में खरीदने में वो बीस हजार करोड़ का भारत सरकार का खर्च बचेगा और कई बार सरकार की स्थिति यह होती है कि यह इंपोर्ट करना जरूरी हो गया है क्योंकि गांव गांव के जगह जगह हर किसान यही इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं कहीं से कर्ज लेकर यह सब रासायनिक खाद इंपोर्ट करना पड़ता है वो सरकारें इंपोर्ट करने से बच जाएंगी आयात होने से बचेगा और अगर आयात होने से हम बचा लेंगे तो हमारे देश का पैसा बचेगा डॉलर बचेगा और डॉलर बचेगा अगर हमारे देश का तो कटोरा लेकर भीख मांगने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी और इस देश में स्वावलंबन की नीतियां फिर से लागू की जा सकेंगी ऐसे ही कुछ एक काम और करिए आप हमारी खेती का एक विदेशीकरण और हो रहा है बहुत सारी ऐसी चीजें हम पैदा करते हैं जिनकी हमारे समाज को कोई जरूरत नहीं उदाहरण के लिए सोयाबीन ये जो सोयाबीन की खेती करना भारत के किसानों ने शुरू किया है इसकी भारत के समाज को कोई जरूरत नहीं वास्तव में सोयाबीन की जरूरत यूरोप को होती है यूरोपियन समाज में सोयाबीन की जरूरत होती है आप पूछेंगे क्या जरूरत होती है मैं तो यूरोप में जा चुका हूं मैं वहां तो रह चुका हूं मैंने तो देखा यूरोप में सोयाबीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है सोयाबीन की खली बनाने में और सोयाबीन की खली यूरोप में जो बनाई जाती है वो खिलाई जाती है सुअरों को डूकर जिनको आप कहते हैं यूरोप में जितने देश हैं उनमें से बहुत सारे देशों में डूकर का मांस खाया जाता है सुअर का मांस खाया जाता तो सुअर को मोटा ताजी बनाने के लिए उस पर ज्यादा चर्बी चढ़ाने के लिए उसको सोयाबीन खिलाया जाता तो वो सोयाबीन की जरूरत है डूकर को और वहां के डूकर खाते हैं सोयाबीन ताकि उनका मांस बढ़े और फिर लोग उसके मांस को खाते लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या हुई है यूरोप के जिन जिन देशों में सोयाबीन की खेती ज्यादा से ज्यादा करवाई डूकरों को खिलाने के लिए उन सब देशों की खेती बर्बाद हो गई जमीन खता क्योंकि सोयाबीन की फसल लगातार आप लेते चले जाएंगे जमीन की सारी की सारी पोषक तत्व की शक्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है तो सोयाबीन की खेती जिन जिन यूरोप के देशों में की गई थी वो सब देशों में खेती सत्यानाशी हो गई जमीन चौपट हो गई मिट्टी बर्बाद हो गई तो अब उन देशों ने क्या किया कि अपने देश में सोयाबीन पैदा कराना बंद कर दिया सबसे ज्यादा खेती बर्बाद हुई है सोयाबीन कर करके हॉलैंड की तो हॉलैंड की सरकार ने क्या फैसला किया कि अब हम सोयाबीन नहीं करेंगे अपने देश में क्योंकि हमारा खेत बर्बाद होता तो वो सोयाबीन वो तो अपने देश में नहीं करते भारत में लाके उन्होंने पटक दिया और हमारे किसानों को करवा रहे हैं कि तुम सोयाबीन तो पैदा करो ताकि हमारे खेत बर्बाद हो जाए और उनके खेत सुरक्षित बने और हमारे यहां जानते हैं सोयाबीन जो होता है उसका क्या क्या जाता है जो सोयाबीन पैदा होता है उसका थोड़ा तेल निकाल लेते हैं बची हुई जो खली होती है वो यूरोप में बेच देते हैं माने उनके डूकरों को खिलाने के लिए हम अपने खेत बर्बाद कर रहे हैं और किसानों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है गहरे बड़ी भारी कैश क्रॉप है ये ये कैश क्रॉप के चक्कर में अगर आप और दो पांच साल फंसे रहे तो मैं आपको चेतावनी दे सकता हूं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी मिट्टी में फिर कुछ नहीं होगा पांच साल के बाद इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सोयाबीन की खेती करना तत्काल बंद कर दें यह सोयाबीन की खेती का पूरे भारत के गांव गांव के किसानों का गांव गांव के किसानों द्वारा सोयाबीन की खेती का करना यह विदेशीकरण की निशानी है भारत के खेती के विदेशीकरण की निशानी और एक दूसरी बात और बता दू कि एक बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार पूरी दुनिया में चल रहा है कि सोयाबीन में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है सोयाबीन में जो भी प्रोटीन होता है वो कभी भी पचता नहीं है आदमी के शरीर में बिल्कुल किसी काम में नहीं आता आप जानते हैं मूंग की दाल में भी बहुत प्रोटीन होता उड़द की दाल में भी होता तुअर की दाल में भी होता तो मूंग की दाल में उड़द की दाल में तुअर की दाल में जो प्रोटीन होता है वो खाने के बाद शरीर में डाइजेस्ट हो जाता और काम में आ जाता है शरीर के सोयाबीन खाने के बाद जो प्रोटीन निकलता है वो कभी भी शरीर में काम नहीं आता कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता बहुत ही जटिल होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन इसलिए वो शरीर के किसी काम का नहीं तो वो हमारे खाने के काम भी नहीं आ सकता सोयाबीन इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो विदेशीकरण किया है आपने सोयाबीन की खेती के, विदेशी सोया कर करके इस विदेशीकरण को खत्म करिए और सोयाबीन बंद करके जो भारतीय समाज में बहुत पहले से चली आ रही फसलें थी उनको ही पैदा करने का काम शुरू करिए एक और काम करना पड़ेगा हमको विदेशीकरण खत्म करने के लिए अपनी खेती का कि हम लोगों को आदत पड़ गई है हाइब्रिड बीज लगाने की संकरित बीज लगाने की और आपको मैं जानकारी दे दूं कि हाइब्रिड बीज से जो अनाज आप पैदा कर रहे हैं अमेरिका यूरोप जैसे देशों में उस अनाज को जानवर ही खाते हैं लोग नहीं खाते और हाईब्रिड द्वारा पैदा किया गया अनाज बहुत ही घटिया क्वालिटी का माना जाता आप हाइब्रिड से कुछ भी अनाज पैदा करिए किसी भी देश में आप उसको बेच नहीं पाएंगे सिर्फ अपने खाने के लिए रख सकते लेकिन हाइब्रिड द्वारा पैदा किया हुआ अनाज दुनिया का कोई भी अमीर देश खरीदता नहीं है यह सिर्फ बेवकूफी का काम और यह बड़ी भारी गलत फहमी है आप लोगों के मन में कि हाईब्रिड से ही उत्पादन बढ़ता है ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे अपने जो स्वदेशी बीज थे जो भारतीय बीज थे उनके भी उत्पादन कुछ कम नहीं होते आज से 200-300 साल पहले एक एकड़ में भारत में धान पैदा होता था पैंसठ से 70 कुंटल बिना किसी हाइब्रिड सीड के एक लाख किस्म की भारतीय धान की प्रजातियां थी इस देश में और दक्षिण भारत में मालाबार के इलाके में एक एकड़ में धान पैदा होता था पैंसठ से 70 क्विंटल 300 साल पहले तो बिना किसी हाइब्रिड बीज के बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड के इतना धन पैदा होता था आज भी हो सकता है बिना हाइब्रिड बीज के बिना केमिकल फर्टिलाइजर के बिना केमिकल पेस्टिसाइड के तो आपसे एक तीसरा निवेदन मेरा यह है कि आप ये जो विदेशीकरण कर रहे हैं हाइब्रिड बीज के नाम पर संकर बीज के नाम पर इसको कम से कम करिए और स्वदेशी बीजों का चलन बढ़ाइए हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से एक अभियान शुरू किया अभियान ये शुरू किया है हम लोग गांव गांव जाते हैं और लोगों से किसानों से मिलते हैं तो एक तरह की बात हर जगह के किसान हमको कहते हैं कि राजीव भाई आपकी बात समझ में आती है संकर बीज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन आप बताइए हमको स्वदेशी बीज मिलेगा कहां से क्योंकि जिस दुकान पर जाओ वहां शंकर बीजी मिलता जिस कंपनी के पास जाओ वो सब शंकर बीजी बेचते जिस एजेंसी पर जाओ सब जगह शंकर बीजी मिलता है तो ये बात सही है कि धीरे धीरे स्वदेशी बीज का चलन खत्म हुआ है लेकिन फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि यह समस्या तो बहुत बड़ी है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने एक रास्ता पूजा कि जहां जहां देश के किसानों के पास स्वदेशी बीज उपलब्ध है वो स्वदेशी बीज लेकर हम बीज से बीज बनाने का एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं। जैसे हमको स्वदेशी बीज मिल गया चावलों का हमारे उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ का इलाका है जो हिमालय के नीचे का इलाका है जैसे चमोली है गढ़वाल है पौड़ी है उत्तरकाशी है टेड़ी है वगैरह वगैरह इस इलाके में स्वदेशी चावल का बीज अभी भी, भी मौजूद है तो हमारे साथियों ने उसको इकट्ठा करना शुरू किया और वो इकट्ठा करके उस बीज को हम फिर से उत्पादित करके दूसरे गांव के लोगों को वो बीज बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम भी अपने खेत में लगाओ बीज पैदा करो किसी तीसरे को बेचो तीसरे को कहते हैं कि तुम लगाओ बीज पैदा करो चौथे को बेचो इस तरह से बीज से बीज बनाने का एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया आप भी ये अभियान चला सकते हैं अपने गांव में आप ये देखिए कि इस विदर्भ के इलाके में या यवतमाल जिले में ही मान लीजिए कितने स्वदेशी बीज हैं जो बच गए हैं अगर एक तरफ से सर्वे करने के लिए निकला जाए सर्वेक्षण के लिए निकला जाए तो जरूर मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ गांव यवतमाल जिले में विदर्भ में ऐसे जरूर मिलेंगे कुछ ना कुछ किसान ऐसे जरूर मिलेंगे जिन्होंने बीज बचा के रखा है अभी भी जिनके पास स्वदेशी बीज है तो वो स्वदेशी बीज उन किसानों से लेकर हम जगह जगह हमारी योजना ये है कि सीड फार्म हम बनाए जैसे मान लीजिए बीस गांव है या पच्चीस गांव है तो 20-25 गांव का एक समूह बना दिया जाए और उन 20-25 गांव का समूह बनाकर उन 20-25 गांव के बीज की जरूरत को पूरा करने के लिए उन 20-25 गांव के किसानों से ज़मीनें लेकर उनमें बीज लगाकर फसल पैदा करके दोबारा बीज बनाया जाए और उन 20-25 गांव के किसानों को बांटा जाए कि भाई आप अपने अपने खेत में अब यह बीज लगाओ और पैदा करो और दूसरों को बेचो तो शंकर बीज से हम बाहर निकलेंगे और स्वदेशी बीज की तरफ हमारी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी और यह स्वदेशी बीज को बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि तत्व तो उसी में है पोषकता उसी में है ताकत उसी स्वदेशी बीज में है शंकर बीज में कोई ताकत नहीं है कोई पोषकता भी नहीं ऐसे ही भारतीय खेती के विदेशीकरण को दूर करने के लिए एक दो छोटे छोटे काम हमको और करने पड़ेंगे कि अभी हमारी जो मिट्टी में दम नहीं रहा धीरे धीरे मिट्टी बेकस हो गई तो दम नहीं रहा है इस मिट्टी में इस मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित करना होगा और इस मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा प्राकृतिक तरीके से खेती करने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा ताकि मिट्टी की जो जान निकल गई है वो वापस आ सके और मुझे भरोसा है और विश्वास है कि दो तीन साल अगर हम प्राकृतिक खेती के प्रयोग करें तो जरूर आपकी मिट्टी में दोबारा से जान पड़ जाएगी और जरूर तो आपकी मिट्टी में फिर से ताकत आ जाएगी तो प्राकृतिक खेती की तरफ गंभीरता से सोचिए हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो प्राकृतिक खेती के प्रयोग कर रहे हैं और जो लोग प्राकृतिक खेती के प्रयोग कर रहे हैं उनके प्रयोगों से जो परिणाम निकल रहे हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक है मेरे कई दोस्त हैं इस देश में जो प्राकृतिक तरीके से अपने खेत में खेती कर रहे हैं और उनका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उनके द्वारा पैदा किए गए उत्पादनों में जो मिठास है जो उनमें क्वालिटी है वो किसी भी दूसरे भोजन में मुझे तो नहीं दिखाई देती मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पूरे देश में इस काम में लगे हुए तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि गांव गांव में प्राकृतिक खेती कैसे की जाए उसके लिए शिविर लगाए जाए गांव गांव में प्राकृतिक खेती कैसे की जाए उसके लिए किसानों के सम्मेलन आयोजित किए जाए और किसानों की जो संस्थाएं हैं जगह जगह पर वो संस्थाएं किसानों की तरफ से इनको आयोजित करें सम्मेलन आयोजित हों वर्कशॉप आयोजित हों किसानों को समझाया जाए कि प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है और प्राकृतिक प्राकृतिक खेती के नतीजे क्या निकलते हैं जिन लोगों ने प्राकृतिक खेती करके नतीजे पाए हैं और उत्साहवर्धक परिणाम उनके आए हैं उन्ही लोगों को उन सम्मेलनों में बुलाया जाए और उनके माध्यम से चर्चा सत्र गांव गांव में चलाए जाए गांव गांव के किसानों को उसमें शामिल कराया जाए तो एक रास्ता ये हो सकता है हमारे इस विदेशीकरण से बाहर निकलने का और एक विदेशीकरण से बाहर निकलने का और गंभीर प्रयास आपको करना पड़ेगा आजकल हमारे देश में खेती में मोनोकल्चर आ गया मोनोकल्चर माने एक जैसी खेती पूरे देश में होने लगी है अभी कपास करना शुरू किया तो सबने कपास कपास कपास ही लगा दिया एक के बाद एक सबने कपास लगाना शुरू कर दिया फिर सोयाबीन शुरू हुआ तो सबने सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन ही लगाना चालू कर दी एक भेड़चाल हो गई है पूरे देश में वो बगल का किसान लगा के बैठा है तो हम भी लगाएंगे बगल का किसान मरेगा कुएं में गिरेगा आप भी गिरेंगे वो सत्यानाश करेगा आप भी करेंगे अपना वो पागल हो गया है आप भी बनेंगे क्या पागल तो अपनी खेती को इस मोनोकल्चर में से बाहर निकालिए माने विविधता लाइए उत्पादन में मैं ये नहीं कहता कि कपास मत करिए कपास भी करिए कपास के साथ साथ ओरद भी करिए मूंग भी करिए तुअर भी करिए गेहूं भी करिए चावल भी करिए तमाम तरह की विधिता विविधता वाली फसलें करिए ताकि मिट्टी की शक्ति बरकरार रहे आप जानते हैं वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि कपास के बाद कपास लगाने से खेत खत्म होता है मिट्टी खत्म होती है तो कभी भी कपास के बाद कपास मत लगाइए कोई दूसरी फसल लगाइए उसके बाद फिर जरूरत पड़े तो कपास लगाइए तो ऐसे अपनी खेती में विविधता लाइए और यह विविधता इस तरह से लाइए कि इस देश में दलहन का और तिलहन का उत्पादन लगातार बढ़े जो लगातार कम होता चला जा रहा दालों का उत्पादन बहुत कम हो गया इस देश में तिलहन का उत्पादन बहुत कम हो गया माने जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ी है और आबादी की जरूरतें बढ़ी है उतनी तेजी से दालों का उत्पादन नहीं बढ़ा जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ी है उतनी तेजी से हमारे यहां तिलहन का उत्पादन नहीं बढ़ा तो अभी भारत के किसानों को बहुत गंभीरता के साथ एक दिशा में यह सोचना पड़ेगा और इसकी कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि हम हमारे देश में दलहन का उत्पादन दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाएं क्योंकि दाल भारतीय भोजन में सबसे आवश्यक तत्व तो है दाल खाने से आपके सभी तरह के पोषक तत्वों तो की पूर्ति होती है सब्जी खाने में बहुत बार पोषक तत्व तो नहीं मिलते लेकिन दाल खाने से सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है शरीर को तो दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े दालों का उत्पादन कैसे बढ़े और तिलहन का उत्पादन इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको खाद्य तेल चाहिए खाने के लिए तेल चाहिए तो दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े और मोनोकल्चर में से हमारी खेती कैसे बाहर निकले कपास के अलावा और भी बहुत सारी फसलें हैं उन सारी फसलों का हम हमारे खेती में प्रयोग करें और उन फसलों को लगाए आप जानते हैं बहुत बार किसान ये कहते हैं कि कपास कैश क्रॉप है लेकिन कपास के साथ साथ मूंग भी कैश क्रॉप है उड़क भी कैश क्रॉप है तुअर की दाल भी कैश क्रॉप है इसका भी तो पैसा मिलता ऐसा थोड़ी है कि ये पैसा नहीं मिलता बल्कि कपास का पैसा तो तीन महीने बाद मिलेगा छह महीने बाद मिलेगा कभी साल भर बाद भी मिलेगा उड़क की दाल तो जाके आइए सवेरे बेचिए शाम को पैसा ले आइए तो की दाल भी कैश क्रॉप है तुअर की दाल भी कैश क्रॉप है मूंग की दाल भी कैश क्रॉप है ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपास ही कैश क्रॉप है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊस कैश क्रॉप है उसका पैसा तो छह छह महीने कभी नहीं मिलता साल साल भर कभी नहीं मिलता चक्कर की मिलें बंद हो जाती हैं फिर आपके पैसे लटक जाते हैं और जो सोसाइटीज होती हैं वो बैंक करप हो जाती हैं, वो पैसा दे नहीं पाती फिर किसान अपना गन्ना जलाते हैं खेत में पड़े पड़े तो इस तरह से अपनी खेती को विविधता में लाइए एक वाली खेती करना बंद करिए बदलते चले जाइए और ये आप सब किसान हैं समझदार हैं आपको ज्ञान है आपको जानकारियां हैं कि कौन सी फसल के बाद कौन सी फसल लेनी चाहिए जिससे खेती बरकरार खेती की मिट्टी बरकरार खेती की उर्वरकता बरकरार मिट्टी की उत्पादक शक्ति बरकरार बनी रहे तो ये एक काम करना पड़ेगा ऐसे ही एक काम और करना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के देशों से जो आयात कर रहे हैं अनाज या बाहर के देशों से जो बीज आयात कर रहे हैं बाहर के देशों से जो खाने का तेल आयात कर रहे हैं वो पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा क्योंकि बाहर के देशों से जो बीज आ जाता है उस बीज के साथ साथ बीमारियां आ जाती हैं मैंने आपको बताया कांग्रेस ही घास घुस गई इस देश में अभी मुश्किल हो गई है पूरे देश के लोगों को बाहर के बीज आते हैं पचास तरह की दूसरी चीजें घुस जाती हैं उनके साथ तो इसलिए बाहर के बीजों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी बाहर के अनाज पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी बाहर के तेलों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी और कुछ साल के लिए हो सकता है हमारे देश में कमी हो जाए तो उस कमी को बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा मैं उस सिद्धांत का मानने वाला हूं जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वास करते थे कि अगर हमारे यहां कोई चीज की कमी है तो उस कमी को सहन करना होगा ना कि कटोरा लेकर भीख मांगनी होगी दूसरों से जाकर हमारे घर में कोई चीज की कमी होती है तो उस कमी को बर्दाश्त करते हैं ऐसा नहीं है कि हर बार पड़ोसी के पास जाते हैं कटोरा लेकर के भाई हमको ये दे दो ये नहीं करना पड़ेगा इससे आत्मसम्मान खत्म होता है हमारे हमारा अपने ऊपर आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है यह काम हमको करने पड़ेंगे और भारतीय खेती में जो ज्ञान मौजूद रहा है उस ज्ञान का इस्तेमाल हम सब अपने विवेक के अनुसार करें जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें और हमको एक काम और करना पड़ेगा इस विदेशीकरण की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए भारतीय खेती को फिर से उन्नत बनाने के लिए एक और प्रयोग करना बहुत जरूरी है कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएं, वृक्ष लगाए जाएं। वनीकरण का काम बहुत जरूरी है किसानों की सबसे ज्यादा मदद अगर कोई कर सकता है तो वो वृक्ष कर सकता है पेड़ कर सकता है उसके लिए हमारे देश में वृक्ष आयुर्वेद नाम का पूरा एक शास्त्र ही बहुत ज्ञान है उसमें तो वृक्ष आयुर्वेद का शास्त्र जो कहता है कि कुछ तरह के पेड़ इस देश के किसानों के लिए बहुत ही मददकारी है बहुत ही जरूरी है हर गांव में कुछ पेड़ तो जरूरी होने चाहिए जैसे कड़वे नीम का पेड़ हर गांव में होना चाहिए जैसे आंवले का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए पीपल का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए बरगद का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए इमली का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए तो हर गांव में जो होने वाले पेड़ हैं उनके बारे में जानकारी करें आप लोग और हर गांव में इस तरह के पेड़ लगाए नीम का पेड़ लगे नीम का अभियान पूरे देश में चले आंवले के पेड़ लगें पूरे देश में उसका अभियान चले इमली के पेड़ लगें उसका पूरे देश में अभियान चले बरगद के पेड़ लगें बड़ के पेड़ लगे पीपल के पेड़ लगें उसका अभियान पूरे देश में चले तो जो पेड़ किसानों के बहुत अच्छे मित्र हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हमको करनी होगी और ये काम आप अपने से शुरू करिए अपने घर से शुरू करिए कैसे कर सकते हैं मैं बहुत बार लोगों को अपील करता हूं अपने व्याख्यान में कि हम एक काम कर सकते हैं अपने घर के बच्चों के जन्मदिन पर एक नीम का पेड़ लगा सकते अपने घर के किसी बच्चे के जन्मदिन पर एक आंवले का पेड़ लगा सकते अपने घर के बच्चे के जन्मदिन पर एक पीपल का पेड़ लगा सकते और हर व्यक्ति अपने बच्चे के जन्मदिन पर और अपने जन्मदिन पर एक नीम का पेड़ एक पीपल का पेड़ या एक आंवले का पेड़ या एक बरगद का पेड़ बड़का पेड़ लगाना शुरू कर दे तो इस देश में अट्ठानवे करोड़ पेड़ हर साल लग सकते क्योंकि हमारी आबादी अट्ठानवे करोड़ की है और अट्ठानवे करोड़ पेड़ अगर हर साल लग सकते हैं तो 5-10 साल में इस देश में जंगल खड़ा हो जाएगा जो जंगल सत्यानाश किया है अंग्रेजों ने जिस जंगल का सत्यानाश किया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के आधार पर और जिन जंगलों का सत्यानाश किया जा रहा है आजादी के 50 साल के बाद वो जंगल हमको फिर से खड़े करने होंगे क्योंकि जंगल किसानों को बहुत कुछ देते हैं वनों से उपज तो मिलती ही है लकड़ी भी मिलती है जो खेती किसानी के बहुत काम आती है तो हमको जंगलों के लगाने पर बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाना होगा और मुझे लगता है कि पूरे देश के विद्यार्थियों को इस काम में लगाना चाहिए पूरे देश के स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को एक शिक्षा बचपन से देनी चाहिए कि हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ तो यह एक संस्कार बन जाएगा इस देश में और एक व्यक्ति अगर पचास साल ही जिंदा रहे तो एक व्यक्ति पचास पेड़ लगाकर जाएगा अट्ठानवे करोड़ लोग अपनी आयु जब पूरी करेंगे एक पीढ़ी जब जवान होकर मरेगी तो हर पीढ़ी कम से कम 50 पेड़ लगाकर जाएगी तो अट्ठानवे करोड़ गुणा पचास एक एक पीढ़ी में करोड़ों करोड़ों पेड़ लगते चले जाएंगे और जंगल बनते चले जाएंगे जिस तरह से जंगलों का सत्यानाश हुआ है उन जंगलों को फिर से खड़ा करना पड़ेगा और उनको सघन बनाना पड़ेगा तो इसका फायदा क्या होगा जंगल बढ़ते चले जाएंगे पेड़ों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा और मिट्टी का कटाव रुकेगा तो बारिश के समय में ये जो मिट्टी बहकर आती है और नदियों में चली जाती है और नदियों का गहराई कम कर देती है और नदियों की गहराई कम करने से बाढ़ आ जाती है पानी फैल जाता है पूरे इलाके में तो ये फिर नहीं होगा मिट्टी का कटाव रुकेगा और मिट्टी का कटाव रुकेगा तो नदियों में मिट्टी आना कम हो जाएगी और नदियों में मिट्टी आना कम हो जाएगी सिल्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो बाढ़ की समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है एक अभियान मुझे और लगता है चलाना पड़ेगा इस पूरे देश में और वो अभियान क्या होगा वो अभियान ऐसा होगा कि हमारे देश में पिछले कई सैकड़ों वर्षों से नदियां ऐसे ही बहती चली जा रही हैं जैसे पहले बहती थी और बहुत मैंने बताया कि कटाव होने के कारण मिट्टी बहुत जमा हो गई है मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के विद्यार्थियों को और देश के किसानों को कमर कसके एक अभियान पूरे देश में चलाना चाहिए हम आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से उस अभियान को शुरू करेंगे अगले एक दो साल के बाद कि मिट्टियों की गहराई सॉरी नदियों की गहराई बढ़ाई जाए, नदियों में जो मिट्टी आकर जमा हो गई है इस मिट्टी को खींचकर नदियों में से निकाला जाए और हर नदी में से करोड़ों करोड़ों टन मिट्टी निकल सकती है देश में 10 करोड़ नौजवान है भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार दस करोड़ विद्यार्थी हैं और भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार बीस करोड़ बेरोजगार तो 20 करोड़ बेरोजगारों को इस देश में अगर इस काम पर लगा दिया जाए कि वो कुछ नहीं दिन भर दो घंटे तीन घंटे पांच घंटे दस घंटे मिट्टी निकालें नदियों में से और मिट्टी निकालकर ढेर जमा करें और वो ढेर कहां डाले जाए किसानों के खेत में डाल दिए जाए तो किसानों के खेत की जो ऊपर की लेयर है मिट्टी वो बहुत उपजाई हो जाएगी दो काम एक साथ हो जाएंगे नदियों की गहराई बढ़ जाएगी वो मिट्टी जो निकलेगी वो गांव के किसानों के काम आएगी और गांव के खेत पर अगर छह इंच ऊंची एक नई लेयर बिछा दी जाए जो नदियों की मिट्टी है उसकी लेयर बिछा दी जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर खेती की उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि अभी जो मिट्टी बेकस हो गई है आपकी लगातार केमिकल फर्टिलाइजर डालते डालते लगातार केमिकल पेस्टिसाइड डालते डालते उस मिट्टी को लगातार फिर से उर्वरक बनाने के लिए यह अभियान बहुत जरूरी होगा तो एक तरफ हमारी नदियों की मिट्टी निकाल दी जाए उनकी गहराई बढ़ा दी जाए ताकि नदियों में पानी ज्यादा आ जाए और दूसरी तरफ उस मिट्टी को गाँव के खेतों में बिछा दिया जाए छ इंच ऊंची लेयर भी अगर बिछ गई उस मिट्टी से जो करोड़ों तन मिट्टी नदियों में से निकलेगी तो इस देश की खेती को फिर से जिंदा हम कर देंगे तो यह अभियान बहुत बड़े पैमाने पर चलाना पड़ेगा और यह सामाजिक अभियान होगा आजादी बचाओ आंदोलन के पास जिस दिन एक लाख कार्यकर्ता हो जाएंगे उस दिन आजादी बचाओ आंदोलन का संकल्प है कि ये मिट्टी नदियों में से निकालकर इसको गांव के खेतों में पहुंचाने का अभियान हम लोग शुरू करेंगे नदियों की गहराई बढ़ेगी बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी और इस देश के किसानों की भूमि की उत्पादकता भी वापस लौट आएगी और किसानों को उसमें पूरे बड़े पैमाने पर मदद करनी होगी एक काम और करना होगा हमको अपने खेती को विदेशीकरण से बाहर लाने का कि हमारे देश में जो पहले गांव गांव में तालाब की व्यवस्था होती थी वो व्यवस्था भी धीरे धीरे टूट गई अंग्रेजों ने तालाबों का सत्यानाश कैसे किया जो तालाब हमारे देश के लोगों ने बनाए थे हमारे पुरुखों ने बनाए थे बड़ी मेहनत से अंग्रेजों ने उन तालाब के रख पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और अंग्रेजों ने उन तालाब के रख पर ध्यान देना बंद कर दिया उन तालाब के लिए पैसा देना भी बंद कर दिया तालाब का जो कभी कभी टूट फूट होती थी उसकी मरम्मत करना भी बंद करवा दिया अंग्रेजों ने तो धीरे धीरे तालाब खत्म होते गए सूखते चले गए और अब इस देश में क्या हो रहा है कि तालाब की जो जमीन होती है उस पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है सरकार उस पर बिल्डिंग खड़ा कर देती तालाब का तो सत्यानाश होता है वो जमीन भी चली जाती तो इसलिए हमको गांव गांव में फिर से तालाबों की व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी और गांव गांव में तालाबों की व्यवस्था इसलिए खड़ी करनी पड़ेगी कि हर गांव में जो बारिश का पानी है वो बहकर गांव के बाहर ना जाए तालाब में इकट्ठा हो जाए और हर गांव में अगर एक तालाब बन जाए तो निश्चित रूप से मैं गारंटी से ये कह सकता हूं कि गांव के जमीन के अंदर का जो पानी है जो वॉटर लेवल है वो अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा हर गांव में तालाब हो जाए हर गांव में तालाब में पानी के इकट्ठे होने की व्यवस्था हो जाए तो हर जगह वॉटर लेवल बढ़ जाएगा हर जगह पानी की सतह ऊपर आ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा स्टोरेज में आ जाएगा तो तालाबों की व्यवस्था को पूरे देश में एक अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा राजस्थान में जिस तरह के खूबसूरत तालाब होते थे दक्षिण भारत में मालावार के इलाके में मैसूर के इलाके में जिस तरह के खूबसूरत तालाब होते थे वैसे ही तालाबों के पुनर्निर्माण का संकल्प हम सबको करना पड़ेगा और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाना पड़ेगा और सिंचाई की व्यवस्था जो हमारे यहां रही उस सिंचाई की व्यवस्था का गंभीरता से अध्ययन करके आज हमको उसमें से यह बात निकालनी पड़ेगी कि सिंचाई की व्यवस्था में क्या आवश्यक बदलाव करने की जरूरत है मुझे ऐसा लगता है कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा पानी की जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी फ्लडेड वाटर हमको चाहिए ही नहीं ज्यादा पानी तो तब चाहिए जब केमिकल फर्टिलाइजर डाले पेस्टिसाइड डाले और ये डालना ही हम बंद कर देंगे गोबर के खाद का इस्तेमाल करेंगे गोमूत्र का पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा पानी की जरूरत हमारी खत्म हो जाएगी तो फ्लडेड वाटर की जरूरत नहीं होगी तो सिंचाई की व्यवस्था को आवश्यक परिमाण में हम बदल लेंगे सन 1800 सौ के पहले की जो सिंचाई की व्यवस्था थी उस पर गंभीरता से शोध करना पड़ेगा सन 1800 पहले के हमारे देश में तालाबों की जो व्यवस्था थी उस पर शोध करना पड़ेगा और उस शोध में से उस रिसर्च में से जो निकलेगा उसको फिर से इस्तेमाल करके उसको फंक्शनल बनाना पड़ेगा उसको ऑपरेशनल बनाना पड़ेगा उसको जीवन में उतारना पड़ेगा और इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश में अन्न की उत्पादकता इतनी बढ़े कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे कम से कम कोई जानवर भी भूखा ना रहे हम इस बात के पूरे समर्थन में है कि उत्पादकता बढ़नी चाहिए अन्न उत्पन्न बढ़ना चाहिए लेकिन तरीका क्या होगा उसका वो महत्वपूर्ण है समझ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाला तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है ऑर्गेनिक तरीके से प्राकृतिक तरीके से अन्न का उत्पादन कैसे बढ़े उस तरीके पर विचार करना होगा और ये उत्पादन इतना बढ़ना चाहिए कि कोई भूखा न रहे और कोई जानवर भी भूखा न रहे और अगर कोई जानवर भूख से मरता है और आदमी भूख से मरता है तो ये तो हमारे लिए शर्म की ही बात होगी क्योंकि भारतीय सभ्यता में भारतीय संस्कृति में अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि जानवर भूखा मरता है आदमी भूखा मरता है तो यह शर्म की ही बात होगी तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमको इस देश में फिर से करनी पड़ेंगी और अगर हम इस तरह की व्यवस्थाओं को करना शुरू कर देते हैं और इन व्यवस्थाओं को शुरू करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाना शुरू कर देते हैं पूरे देश में तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन भारतीय खेती इस विदेशीकरण के चंगुल में से जरूर बाहर निकल आएगी एक ना एक दिन भारतीय किसान फिर से अपनी उत्पादकता को हासिल कर सकेगा एक ना एक दिन किसान फिर उसी समृद्धि को वापस पा सकेगा जो 200 साल पहले 300 साल पहले इस देश में होती थी ये ठीक है कि हम गुलाम हुए अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया अंग्रेजों ने अत्याचार किया यह सत्य है कि उन्होंने हमारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्थाओं का सत्यानाश कर दिया लेकिन जो व्यवस्थाएं टूट गई अंग्रेजों के आने से जो व्यवस्थाएं टूट गई अंग्रेजों के शासन पद्धति के आने से भारत में उन व्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करना ही होगा और कृषि व्यवस्था उनमें से एक ऐसी व्यवस्था है जिसको अंग्रेजों ने तोड़ा है जिसको अंग्रेजों के कारण इस देश में तोड़ने का जो अंग्रेजों ने इस देश में कर्म किया है उस व्यवस्था को फिर से खड़ा करना ही होगा क्योंकि भारतीय समाज के मूल में भारतीय पूरी व्यवस्था के संस्कृति के मूल में कृषि कर्म है और भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के मूल में जो कृषि कर्म है उसको उन्नत बनाना ही होगा और ऐसी स्थिति में ले जाना होगा कि दूसरे देश गर्व करें दूसरे देश रश्क करें इस बात का हम गर्व करें और दूसरे देश हमारे ऊपर इस बात का रश्म करें उनको इस बात की जलन हो कि भारतीय किसानों ने स्वावलंबी तरीके से भारतीय किसानों ने स्वावलंबी खेती को बनाते हुए किस तरह से अपने जीवन की उच्च ऊंचाइयों तक अपने आप को पहुंचाया है और खेती को इतने उन्नत तरीके से आगे बढ़ाया है इस तरह के प्रयोग पूरे देश में करने होंगे एक तरफ शोध का काम चलेगा दूसरी तरफ इम्प्लीमेंटेशन का काम चलेगा एक तरफ शोध का काम चलेगा दूसरी तरफ वो शोध को आचरण में लाने का काम चलेगा ये दोनों काम एक साथ पूरे देश में चलेंगे और पूरी तरह से ये काम समाज आधारित होंगे सरकारों को सिर्फ इतना करना होगा कि वो इस तरह के कामों में कोई अरंगा ना डाले कोई हस्तक्षेप न करे भारतीय किसान में यह क्षमता है भारतीय किसान में यह ताकत है कि वो अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगा भारतीय खेती में भी यह क्षमता है कि वो अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगी लेकिन बस जरूरत इस बात की है कि सरकारें उसमें हस्तक्षेप न करें, कानून बनाकर और परदेशी कंपनियों को उसमें हस्तक्षेप न करने दिया जाए गैट करार जैसे सिद्धांतों के आधार पर तो इस तरह की कल्पना हम लोग करते हैं और आजादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से हम इसी तरह का प्रयास पूरे देश में करना चाहते हैं गांव गांव के किसानों के बीच जाना चाहते हैं उनको संगठित करना चाहते हैं उनको खड़ा करना चाहते हैं उनको उठाना चाहते हैं उनको उत्पादकता के उस स्तर पर फिर से ले जाना चाहते हैं जो तीन साल पहले हमारे देश में कभी होता था खेती को उतना उन्नत फिर बनाना चाहते हैं अपने दम पर अपने पैरों पर अपने स्वावलंबी तरीके से जो कभी इस देश में हुआ करती थी ये हमारा सपना है और इसी सपने के लिए हम लोग आजादी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं अगर आपको भी लगता हो कि ये जो हमारा सपना है वो आपका सपना बन जाए अगर हमारा सपना आपका सपना बन जाए तो हम सब एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं और एक बड़ी शक्ति के साथ इस देश में इस अभियान को चला सकते हैं इतना ही मैं आपसे कहने के लिए आया था आपने शांति से सुना बहुत आभार बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद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 एक सवाल पूछा किया है कि और कल मैंने देखा भी इनका जो खेत है मैं कल इनका खेत देखने गया था तो उन्होंने ज्वार लगाई है हाइब्रिड और बिना केमिकल फर्टिलाइजर के और बिना पेस्टिसाइड के बिना रासायनिक खाद के बिना रासायनिक कीटनाशक के तो उनका जो प्रश्न है कि बिना रासायनिक खाद के बिना रासायनिक कीटनाशक के अगर हम हाइब्रिड ज्वारी लगा सकते हैं तो उसको लगाएं कि नहीं लगाएं। मुझे लगता है कि जरूर लगाएं। वो एक कदम स्वदेशी होने का हो जाएगा लेकिन उससे अगला कदम स्वदेशी होने का तब पूरा होगा जब आप अपने ही देश की ज्वार लगाएंगे बिना केमिकल फर्टिलाइजर के बिना केमिकल पेस्टिसाइड के एक कदम स्वदेशी आप हो गए कि आपने रासायनिक खाद छोड़ दिया रासायनिक दवा छोड़ दी और बीज लगाया भले ही वो हाइब्रिड क्यों नहीं है लेकिन बिना खाद के बिना कीटनाशक के अच्छा किया आपने लेकिन इससे भी एक कदम आगे हम जा सकते हैं कि हम फिर दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार अपनी ज्वार का बीज जो संकरित नहीं है उसको लगाएंगे बिना केमिकल फर्टिलाइजर के और बिना पेस्टिसाइड के हां घर के काम में आता है क्योंकि चारे की समस्या भी होने लगी है पूरे देश में तो उनका जो कहना है 400 नंबर का जो बीज है और 401 नंबर का जो ज्वार का बीज है उसमें वो डंडा बहुत बड़ा होता है ऊपर की बाली तो होती ही है लेकिन बाली के नीचे जो डंडा होता है क्योंकि वो जानवर के खाने के काम में आता है सामान्य रूप से वो बीज अच्छा माना जाता है जिसमें तीन गुना चारा पैदा हो एक गुना अनाज पैदा हो सबसे अच्छे बीज की कल्पना ऐसी है एक साधारण रूल अगर बनाया जाए नियम बनाया जाए तो कोई भी बीज अगर एक किलो अनाज दे रहा है और तीन किलो भोजन दे रहा है पशुओं के लिए तो वो सबसे अच्छा बीज माना जाता है ये हमारे यहां तो रही है मान्यता हजारों साल से दूसरे देशों में भी इस तरह की मान्यता रही है पिछले कई वर्षों से तो वो जो मैंने कल देखा उसका पौधा बहुत लंबा है करीब करीब डेढ़ दो, दो मीटर लंबा है और वो डेढ़ दो मीटर लंबा पौधा है तो जरूर इस देश के जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो सकती है इस तरह की फसल लगाने से और मैंने कल आपसे कहा कि अगर पशुपालन बढ़ाना है तो पशुओं को चारा ठीक से मिले इसकी व्यवस्था भी हमको करनी ही होगी तो हमको जानबूझकर ऐसी फसलें लगानी होगी जिससे पशुओं का चारा भी बेहतरीन तरीके से हमको मिल सके और उसके लिए वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है इन चार तरह के प्रश्न काका जी ने पूछे हैं एक तो पहला प्रश्न उन्होंने किया कि हमारे देश का जो खेती से विषय ज्ञान है तंत्र ज्ञान है तकनीकी है तो उनके प्रश्न में जो महत्वपूर्ण बात मैं समझ पाया वो ये कि 300 साल पहले कोई तंत्र ज्ञान था कोई खेती थी कोई पद्धति थी हमारी और आज हम एक तरह की व्यवस्था में जी रहे हैं और पिछले 300 साल में काफी व्यवस्थाएं टूट गई हैं तो उनका ऐसा कहना है कि सबकी सब वही व्यवस्थाएं वापस फिर जिंदा हो सकती है क्या मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएंगे सब तो जिंदा नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो व्यवस्थाएं हमारे यहां चलती थी तकनीकियां जो चलती थी खेती में उनमें से दो चार पांच टका या दस टका या पंद्रह टका या बीस टका जिंदा हो सकती है कल मैंने जैसे कहा कि हमारे देश में तीन सौ साल पहले सिंचाई की एक ऐसी पद्धति थी जिसमें तालाबों से सिंचाई सबसे ज्यादा होती थी और इस देश में करीब साढ़े लाख तालाब थे हर गांव में एक तालाब था आज तालाबों की संख्या बहुत कम है पूरे देश में लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 300 साल पहले जो तालाब थे वो आज हो सकते हैं वो पद्धति फिर से जिंदा हो सकती है तालाबों की इसी तरह से 300 साल पहले मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए मिट्टी को अच्छा बनाए रखने के लिए जो जीवाणुओं की पैदावार होती थी खेती में मिट्टी में वो जीवाणुओं की पैदावार आज बहुत कम हो गई है केमिकल फर्टिलाइजर के कारण और पेस्टिसाइड के कारण तो मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन साल अगर खेती को हम ऑर्गेनिक पद्धति से करें तो ये जीवाणुओं की संख्या फिर बढ़ जाएगी करोड़ों करोड़ों की संख्या में जीवाणु फिर पैदा हो जाएंगे क्योंकि प्राकृतिक तरीके से खेती करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि जीवाणु बढ़ते चले जाते यहां आपके गांव के दो तीन भाई हैं जिनके घर पर मैं ठहरा हुआ हूं उन्होंने केचुओं को पालने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया अब ये केंचुओं के पालने का जो प्रोजेक्ट है हरेक के खेत में मान लीजिए एक एक किलो केंचुए डाल दिए जाएं, या दस दस पचास पचास सौ सौ केंचुए एक एक के खेत में डाल दिए जाएं, तो आप देखेंगे साल भर के अंदर उनकी संख्या लाखों में हो जाएगी और आप जानते हैं कि एक केंचुआ पूरे दिन में पंद्रह से बीस बार ऊपर आता है और फिर नीचे जाता है वो ऊपर आता है सांस लेने के लिए फिर नीचे जाता है फिर ऊपर आता है फिर नीचे जाता है तो पंद्रह बीस बार अगर केंचुआ ऊपर आएगा फिर वापस नीचे जाएगा तो निश्चित रूप से वो एक तरह की कैपिलरी ट्यूब बनाता है जमीन के अंदर और वो जो कैपिलरी ट्यूब बनती है जमीन के अंदर तो जब बारिश आएगी तो बारिश का पानी सीधे नीचे जाएगा जो केंचुए ने जमीन बनाई है उसमें से और अगर लाख केंचुए आपके एक स्क्वायर किलोमीटर के खेत में हैं तो करोड़ों टन मिट्टी को उलट पलट कर देंगे वो साल भर में तो एक दूसरी पद्धति जो तीन साल पहले थी उसमें से ये है जिसको हम जिंदा कर सकते हैं ऐसे ही एक चीज शायद जिंदा नहीं कर पाए जो मैं कल कह रहा था कि 300 साल पहले हमारे यहां धान के एक लाख बीज थे सरकार भी कहती है इस बात को तो धान के 300 साल पहले एक लाख बीज थे अब शायद वो जिंदा नहीं हो पाएंगे उनमें से सिर्फ 15, 20 या 50 बीज या 100 बीज शायद जिंदा हो जाए सब जिंदा नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीज ही खत्म हो गए हैं तो बीज से बीज बनाना अभी तो बहुत मुश्किल है तो ये जो स्वदेशी बीज की कल मैंने बात कही थी शायद उसमें हम वो नहीं कर पाएंगे जो 300 साल पहले थे लेकिन उसमें एक कदम हम चल सकेंगे और वो एक कदम चलने का काम ऐसा होगा कि मान लीजिए 10 धान के बीज बचे हैं स्वदेशी या 50 बचे हैं या 100 बचे हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई अगर करते रहें, तो हो सकता है दस साल के बाद हम हजार धान के बीज बना लेंगे